एक बार लबे से ओम का उच्चारण करत्र उनतीस की भूमिका योगांगानी योगांगानी अवधार्यंते अवधार्यंते पत्र का मतलब इस प्रसंग में जो प्रसंग चल रहा था योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या का नाश और अविद्या की वृद्धि होती है विवेक ख्याति तक तो ये योगांगों का अनुष्ठान जो प्रसंग चल रहा है इस प्रसंग में आप बताते हैं कि योग के अंग कौन कौन से हैं, कितने हैं कैसे हैं, क्या है इस इस विषय का निश्चय किया जाएगा सूत्र उन्तीस यम यम नियम नियम, नियम आसन आसन, आसन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार प्रत्याहार धारणा धारणा ध्यान ध्यान समाधयो समाधयो अष्ट अंगानी. बताते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये आठ, अंग अश्टव आठ अंगानी अंग हैं योग के ये आठ अंग हैं अश्यम यथाक्रम युष्ठान यथा अनुष्ठान स्वरूपम च स्वरूपम च वक्ष्याम वक्ष्याम तो भाष्यकार कहते हैं यथाक्रम क्रम के अनुसार जैसे एक दो तीन चार इस क्रम से इनका अनुष्ठान और इनका स्वरूप हम बतलाएंगे स्वरूप बतलायेंगे इनका अनुष्ठान बताएंगे कैसे करना है य सारा बताया जाएगा तो इसमें तो नाम बता नम बंग है बस सूत्र का इतना ही अर्थ है आठ अंग है अब एक एक का स्वरूप बतला आगे अत्र त्र अहिंसा अहिंसा सत्य।, सत्य सत्य अस्तेय अस्ते ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा अपरिग्रहा यमा यमा तत्र इन आठ अंगों में से पहला अंग है यम और यम है पांच कौन कौन से उनके नाम बताए ये पांच यम है आठ अंगों में से ये पांच यम है उनकी व्याख्या भाष्य में पढ़ेंगे तत्र अहिंसा तत् अहिंसा सर्वथा सर्वथा सर्वदा सर्वदा सर्वभूता नाम सर्वभूता नाम अनभिद्रोह अनभिक द्रोह अहिंसा की परिभाषा में कहते हैं अहिंसा ये है सर्वथा सब प्रकार से हम तीन प्रकार से कर्म करते हैं मन से वाणी से शरीर से तीन प्रकार से कर्म करते हैं तो सर्वथा का अर्थ है सब प्रकार से तीनों प्रकार से मन से भी वाणी से भी शरीर से भी सर्वदा हमेशा तीनों का सर्वभूताना सब प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह द्रोह नहीं करना किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं करना ये अहिंसा है प्राय ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति हमारी हानि करता है नुकसान करता है तो गुस्सा आता है उससे द्वेश होता है मनुष्य हो कुत्ता हो गाय हो, घोड़ा हो बकरी हो कौवा हो कबूतर हो बिल्ली हो कोय हो बिल्ली घुस गई आप रसोईर दूध पी गे देखो <laughs> सड़क पर गुस्सा आएगा की नाही सडक पर चलतेलते कुत्तेने काटले तर फिर देखो गुस्सा आयगा की नाही किती मनुष्यने आपण धोका दे दिया, पैसे खा गे आपता नाही वापिस तो आपण गुस्सा आयगा तो ॲसे लोक व्यवहार करते राहते और फिर व मन में कुछ ना कुछ गुस्सा करता येहिंसा का मतलब है किसी भी प्राणी के प्रति भाव नहीं रखना चाहे वो नुकसान करते तो भी नाही स्वाभाविक आहे ना आयगा गुस्सा स्वाभाविक हैसो रोकना कठीण कठीण जनते हा नाही रोक पा गुस्सा आज वडील वी जायगा स्वाभाविक है, नहीं है। नहीं। तो एक आदमी नुकसान कियाुस्सा गुस्सा उठाना कोण बडी बाब नाही आहे है, स्वाभाविक हैर उसो टिकन नाही देना उठ गटा दो फिर गुस्सा आया फर हटा दो फिर उठा हटा दो उना मन मे फर नाही देणार तुरंत ना बदला तर लोक सवाल ही नाही आहे फिर लोगों और बढेगा ना फिर समाज में रहते हैं उनको शिक्षा देंगे, उनको रोकेंगे समझाएंगे, जो हमारी हानि करते बे सावधान कि आप नहीं कर ठीक नाही करारे पैसे खाली आप क्यो नहीं लोटा ते हमारे पैसे लाव मांगो नाही देते कोण बा तकाजा जारी रखो आपला वसूल करण्या का काम जारी रखो लाव हमारे पैसे लाव आपने क्यों दबा रखे हमारे पैसे क्यों नहीं देते लाओ, एक बार दो बार चार बार दस बार मग ताकि वो सावधान हो जाय की मूर्ख नाही आहे बेवकूफ नाही आहे समज रा पैसे खाली तर वापिस मांग रहाको देनाये देगा नाही देगा वगैरे बाब आहे परे बार बार टोकने से वो सावधान रागा और व्रांती मी गा की मूर्ख है ॲस नाही तो भी वी देहा दस बार मांगने मगने देई बाईस झगडा नाही करणार गुस्सा नाही करणार ऊपर ऊपरे नाव हमारा कैसे नाही देता ना दे। हम अपने मन मे द्वेष नाही रखेगे कठी नाही होगा कठीण काम येतो अन्याय सहना गुना आहे ना योग दर्शन मे अन्याय सहना पुण्य है क्षत्रिय <laughs> केली गुना है क्षत्रिय केराध ह अन्याय कोहन करण क्षत्रिय केराध है ब्रामण केण है केप तप करो तपो तपो द्वंद्व सहन हो द्वंद्व सहन करो हानि लाभ कोहन करो हे तप है ब्राह्मण केली अच्छा है क्षत्रिय के लिए अच्छा है आहे व अन्यायकारी को दंड देुटी दंड दो चुप मत बैठ जो चोरी करता अपराध करता अपहरण करता ॲसा कठोर दंड दो सारे हिंदुस्तान केमाग ठीक होईल समाज मराठी बढता दंड नाही मिलता क्षत्रिय का काम है दंड देना अन्याय कोहन नाही करणार क्षत्रिय का काम है। हमको बनना ब्राह्मण हमको योग मे जो अध्यात्म मे जो ब्राम्हण वृत्ती चमें तर सहन करणार पडेग तब करणार पडेगा अहिंसा का पलन करणार पडेगा गुस्सा नाही करणार झगडा नाही करणार कुत्तेने काट लियाक्षा करो काटने पहिले सावधान राहो अगर आप गली मे जर हमला करते तर डंडा रखो साथ आपली सुरक्षा आपले हातो आपली सुरक्षा रखो इस आपत्ती नाही आहे कुत्ता काटने आयो उको डंडा दिखाव डराओ भगाओक्षा पूरी करो बडी उम्रेंकोर थोडा तंग करते इले डंडा रखना च बड उम्र वर्णा रखना च प्रकारे आपली रक्षा करणे निषेध नाही आहे आपली रक्षा जरूर करे पर द्वेष नाही करे गुस्सा नाही करे जलन नाही रखे उप क्रोध नाही रखे बदला लेने की भावना नाही रखे पहिले तो सावधान राह की वुकसा करी पाय और करी तो भी दष न करणार रक्षा जरूर करे इसमे कोण आपत्ती नाही आहे तो अहिंसा इव है यदी हम कसी प्राणी मनुष्य की बाई फिर कुत्ता है सांप है बिछू है शेर है भेडिया है गाय है बिल्ली है ये भी नुकसान कर जाते हैं मच्छर काटता है आते हैं घर में रसोई टॉयलेट बाथरूम मेशान करते इनसे इन भीती रक्षा जरूर करे साफ सफाई रखे घर मे चूहे काट जाते समान चूहात बना के खाजे बनात खराब होत छाते काही ऐस <laughs> ही होता चूहेर कै प्राणी आयंगे नुकसान करेगे अन विचारो मी बुद्धी तर हैको क्या मालूम की नाही काटना चारे अज्ञान आहे काट खायगे तो भी आपा करे चूह तानी रखे चूहा पकडले उसको बाहेर छोडे कहीं दूर जंगल में, इधर जहां भी छोड़ने की कोशिश करें उनको मारना नहीं पडे जहां तक हो सके को मारे नहीं, उनसे द्वेष नहीं रखें और बुल ॲसी एमरजेसी केस आह की के बैव मानतेही नाही बहुत समजा लिया फेर अंत मी दंड देना पडेगा तब उको मार सकते जे मच्छर बहुत काटते हैं, तो पहिले सावधनी रखो मच्छरदानी लाग उससे काम चल जाय तो ठीक है, मारना नहीं पडे और फिर मच्छरदानी भी लगाई फिर भी घुस जाते हैं मच्छरदानी में या क्रीमी कारण फिर भी वो बार बार परेशान करते हटाने पर भी नहीं हटते तो फिर वो कुछ ऑल आउट जैसे मच्छर भगाने वासा ॲसा कुठे प्रयोग कर सकते प्रयोग करेगे व द्ड व्यवस्था हा बार बार समजाने हटता अबस द जा दा आहे व द्वेषपूर्वक नाही होणार तब तो अहिंसा ठीक आहे अगर दंड देते समय हम्ने द्वेष काढ गुस्से ना, कर, के मारा, को, को, को, ना कर मारा मच्छर को बिल्ली कोत्ते कोस्से ना मारा तो फेर अहिंसा बिघडगी फिर अहिंसा उजायगी हो मन मे द्वेष आ्वेष नाही आता चुरंत निकाल दो उ मत दो इस प्रकार प्रकारे चनुष्यो हो, पशु पक्षी कोवि हो, प्राणिओ प्रति वैर भाव सहित होणारे प्रति वैसीही भावना रखना जे आपले लिखते गाय घोडे कुत्ते बिल्ली साप भिक्षु मे सब मे हमारी जे ही आता है हम जीना चते वी जीनाम नाही चारे वो नाही चारे जे जीना भी जीना से हमें व्यवहार करना होगा य अहिंसा है जी बोलिये सर्वथा और सर्व अविद्रोहो थोडा समजायला सर्वथा का मतलब है मन से वाणी शरीर से, से। तीनो प्रकार चे द्वेषभाव नहीं रखना अर्थात अन्याय नाही करणार द्वेषभाव न रखने का मतलब अन्याय नाही करणार न्याय चे व्यवहार करो वी जीनाम जीना, चाहता है, हम भी जीना चाहते है। व आपना जिय हम आपण जिय हम उसो देखकर गुस्सा क्यो करे लोक साप देखते गुस्सा आता बिछू देखते गुस्सा आता मक्खी मच्छर देखते गुस्सा आता क्यो आता नाही आना च मन मे गुस्सा आता नाही आता वी एक प्राणी प्राण है हम प्राणी व्हो जी राहो आपण जिय हम आपण जिये वोजाड मे हमारे कमरे मे मी कितने पच्स सर्व सेता मेरे कमरे मे बह सारी छिपलिया राहती मीताहते <laughs> <दोनों> <हैं। laughs> ना वेगळी तंग करते नंग करता दोनों रहते है। एक कहे द्वेष्ना हा किती काम द्वेष आहे या गी भावना जो उसको मार देणे मार देणे हटाने, हटाने जे नुकसान करे तो हटा दो नुकसान करे तो हटा दोन नुकसान नाही करतो भी रे तो रहेगी, ना छिपकली का जायगी बिचारी कि तो राही ना पेड पेगी नाही विपकली मकनो ही तो, तो, तो, तो हम्ने जंगल मे जा मक बनाही ना की हा कबूतर चिड्यातो पेड पे राह सकते चिड्या कबूतर कमरे मे घुसे निकालो छिपकली आके राहन लगे आपण कोने मेहती बघाई बहार अगर आप अच्छा नाही लग्न सूट नाही करतो खिडकी चे बाहेर निकाल कि जा खत रसोई मग नुकसान होगा चुपकली चु बिल्ली एक भावना ॲसी आहे की जो प्राणी हैकोन के अच्छा नाही लग्नाशी आहे क्यू अच्छा नाही लग्नाई आदमी शकल अच्छी नाही लगती करे आपण खराब लगे ना आपली शकल अच्छा नाही लगती अरे अच्छा लगे ना लगे म्याकता जैसी भाग बन बनाई वैसी है शक्कल नाही तुम्हाला एक उदाहरण उदाहरण मन लो एक कोकल अच्छा नाही लगती और वहेकल अच्छा नाही लगती तो हमे बुरा लागेगा ना एक उदाहरण ह और कोई कहे कि करेगे साहेब मुंसान पसंद नहीं अब बोलो क्या करेंगे? हम तो इन्सान आहे ना अकल का सवाल नाही आहे पूरी जाती का प्रश्न है मनुष्य जाती मुसंद नाही तर शेर कोनुष्य जाती का पसंद शेर तो हमला हम करेगा क्युतिस आदमीर लगता खतरा लगत मार डालेगा तर फेर वेगा शेर को शेर मांग लो ॲसी भावना रखता है हमारे प्रती की मुंबई इन्सान पसंद नाही आहे क्या मी बाब पसंदेर की नाही आहे पसंदो जैसे पसंद नाही ॲसे बाब पसंद आहे की हमो मारे भग निकाल देख कर ॲसि घणा करे क्यो करे भाई भगवान बना हमको बनाया हमारे कर्मफल केनुसार हमको मनुष्य बना कर्मफल उसको छिपकली बनाया किती सांप बना कशी कोकडा बना किती बिच्छू बनासीको कुछ बना तो अब वो जैसा अॅसा व भगवान बनायाम फलो कुठ कर सकता है, ना हम कर सकते न भगवान कुठ कर सकता है। भगवान भी ननुसार फल देगाही देगा कुठन द्याय तर जो चीज जैसी उसको वैसी स्वीकार करो स्वीकार कर परे घर मे हो दुखी होकर केली दुखी नाही होणारका आपला डिझाईन है भगवानने बना देखकर हमी घणा क्यो हो रही ॲसता मी कहाणी सुनी ती बचपन मी कु दूध मरेती गिरे तो विष होते मर जाय मरेगे रसोईत सावधानी रखो ठीक आहे सफाई रफाई रोज बाहेर निकालो घो अंदर हा बाहेर निकाल घणा जो बाहेरते अंदर चे बहुत दया आोट ना लगे गिरे वी ठीक आहे परता बाहेर निकाल चिड्यातीस बाहेर निकालो पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे घर मे घुसे देश मी तो बाहेर निकाल दगे उस की नाही कबूतर चिड्याच्या घणा पता घणा होणार बाहेर निकालो व्याय की बालिय अहिंसा कोजने केल एक शब्द सुनीय न्याय इसो बहुत सारे समस्या हल होी और अहिंसा का स्वरूप ठीक समज म आय अन्याय करणार हिंसा है जग ईश्वरानंदी ना चु ऐसे, ऐसे आके वो मुली खाया करते थे शाम को लेके खाके चले जाते थे, थे फिर भी उनको कुछ आपत्ती नहीं होती थी और दुसरी बाटी खाते समय कौवे कोते रोज काही ऐसे हाथे थे कौवे रोज कड रोज की आदत उनका डर निकल गया निकल। प्राणियों को भी नहीं डर से नहीं होता आपके वो आपल्या ढल जाते हैं वैसे जाट होते वेखामने रोज देखा बिलकुल और चे दस बारा कॉमे आते थे और ऐसे थोडा बारीक करते हाथ बंदर हाथर कौदी हा नाही आता कौवा कौ फोटो मी का रोज का अभ्यास होते ढल गाडी कबूत कौवाला होता ज्या चला होता है बाल री अहिंसा की अहिंसा कोजने केली एक शब्द है न्याय अगर न्याय समझ में आ गया तो अहिंसा समझ में आ जाएगी फिर पचास शंकाएं हट जाएंगी एक ही शब्द से समाधान हो जाएगा और जहां अन्याय करेंगे वो हिंसा है अब विदेशी आतंकवादी हमारे देश में घुसे तो उसे बाहर निकालना न्याय है या अन्याय है न्याय। बस तो आतंकवादी को बाहर निकालो ये, ये अहिंसा है ऐसी बिल्ली घुसा रसोई में उसको बाहर निकालो कमरे में चिडिया घुसा आहे बाहेर निकालो कबूतर घुसा आहे बाहेर निकालो कुत्ता घर मे घुसे बाहेर निकालो हे है तुम हमारे घर में क्यों घुसते होई बाहेर राह तुम्हारा घर जगा रहने की बाहर है, हमारे घर मेर कोई मकडी छिपकली कोई इक्का दुक्का आता रूम मे रसोई नाही रूम मेहती और हम परेशान नाही करत औरमेस परेशान नाही करते वमे नाही करतो ठीक आहे कोविक नाही बस सावधानी तो रखनी पड़ेगी कभी काट नहीं खाए और ऐसे काटती नहीं है शिपकली वो तो भागती है विचारी डरती है कोई भी प्राणी सांप हो शेर हो आदि आदि ये जो सारे प्राणी हैं ये प्राय ऐसे हमला नहीं करते मनुष्य पर तो ऐसे नहीं करते उससे तो बहुत डरते हैं मनुष्य पे तो तबी हमला करते जग इनको अपनी आपली जतरा होेगा तब वक्षा केली हमला करते मनुष्य परत डरते हैं। सारे प्राणी डरते मनुष्य क्यो डरते क्यकी दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है <laughs> सतरनाक प्राणी मनुष्य हैलिसते है। क्युकी इस बुद्धी है ना कुठे कर सकता है। बुद्धी के कारण कुछ भी कर सकता, इसलिए सारे डरते कोण पास नाही आता ऐसे हमला जो संशय हो मुझे मारेगा तुमची रक्षा केली हमला करता टाइगर है बाघ जी व खतरनाक नाही अपनी रक्षा के, के मनुष्य पे हमला करता है। वैसे नाही छेडता व मनुष्य कोर हो, हो बाघ हो भेडिया हो थोडासा प्रश्न हां बोलिये योगी अगर आहे तो योगी के सानिध्य में ये हिंसक प्राणी आए अपना वैर भाव छोड़ देते हैं वो योगी के पास रोज बैठे उठे रोज व्यवहार करे खाना पीना करे और योगी उसको परेशान नहीं करे तो तो वो उस योगी के प्रति वैर भाव छोड़ देंगे सबके प्रति नहीं।, नहीं योगी के प्रति हाँ छोड़ देंगे पर वो रोज उठना बैठना होना चाहिए ऐसे नहीं अचानक कोई एक दिन आ गया और वो इतनी बुद्धि थोड़ी है जो पहचान लेंगे वो ये योगी है ये भोगी है ये चोर है ये डाकू है वो थोड़ी पहचान वो योगी, योगी का क्या मतलब है अहिंसा आदि यम नियम का पालन करे वो योगी है वो प्राइमरी स्तर का योगी है तो उसने उस शेर के साथ बिच्छू के साथ कुत्ते के साथ अहिंसा भाव रखा तो वो योगी की कैटेगरी में आ रहा है ना वो प्राइमरी लेवल का योगी हो गया तो कहने का मतलब जो मनुष्य अन्य प्राणियों के साथ प्रेम से रहेगा उनसे झगड़ा नहीं करेगा हमला नहीं करेगा द्वेष नहीं करेगा अन्याय नहीं करेगा बल्कि प्रेम से व्यवहार करेगा उनको खाना पीना खिलाएगा दिलाएगा चला, चलाएगा सब भोजन आदि देगा तो वो भी उसके प्रति द्वेष भाव छोड़ देंगे इस व्यवहार में मनुष्य प्राणियों पे अधिक विश्वास कर सकता है मनुष्य पर नहीं आप एक कुत्ते को पांच बार रोटी खिला दो वो आपको सारी जिंदगी में नहीं काटेगा पहिचानलेगा आप आदमी रोटी खी व पाच बार रोटी खा दो उहचानलेगा फे की नाही काटेगा आदमी पच्स सर्व तक खाना खिलाो भी काट खायगाई का गारंटी खूप खाना खिलाव खूप पैसा देव खूप उपक्षा करो खूप पर उपकार करो तो भी उसकी कोई गारंटी नाही कब काट खाय क्यू बघाय ना खतरनाके अंदर अुद्धी आहे व बुद्धी का मिसयूज करता दुरुपयोग करता है स्वार्थ है उसके अंदर अविद्या है स्वार्थ है इस दोष के कारण और उसके पास बुद्धि की क्षमता बहुत अधिक है और कर्म करने की उसको छूट दे रखी है ईश्वर ने मतलब वो स्वतंत्र है तो अपनी स्वतंत्रता के कारण स्वार्थ के कारण अपनी अविद्या के कारण वो अन्याय करता है वो हिंसा करता है वो अपने उपकारी को भी नहीं छोड़ता उस पर भी हमला करता है जो अच्छा व्यवहार किया जिसने उसको भी नहीं छोड़ता तो ये मनुष्य की स्थिति ऐसी है बाकी अन्य प्राणियों की ऐसी नहीं है जैसे आप बता रहे हो वो बिल्ली को कौ आकर खा जाते थे उनके हाथ से लेके जाते थे ऐसे कुत्ते को खिलाओ बिल्ली को खिलाओ बोड़े प्रेम से आएगी आपके पास यहां रगड़ेगी बिल्ली तो अपना शरीर भी रगड़ती है उसका सारा डर दूर हो जाता है हाँ वो भी आ जाते कोई ऐसी बात नहीं है तो इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो उसका द्वेष छूट जाएगा अभी एक उदाहरण है जीमल कसा परिवार चोबीस घंटे चोबीस घेऊन पास ही हा पाल लिया उनको, इस, ठीक बात। बहुत सारे प्राणी ठीक बात, ठीक बात। उनके बाप खैर थोडी बुद्धी कम होती थोडा छोड भी द नाही तो जैसे गाय है कुत्ता है बिल्ली है ये जो घरेलू प्राणी है ना मनुष्य के आस पास रहता इनमें हमने ये नोट किया ये छोटा बच्चा गाय को डंडा मारेगा ना तो गाय बच्चे को कुछ नहीं कहेगी कुत्ते को डंडा मारेगा कुत्ते का कान खींचगा कुत्ते के ऊपर चढ़ जाएगा बच्चा छोटा कुत्ता उसको कुछ नहीं कहेगा और आप उसको डंडा मारो देखो फिर आपको नहीं छोड़ेगा वो मतलबे मतनी बिय वहचनता की छोटा बच्चा कुठ नाही कहना इतकी भगवानने बुद्धी दे रखी इतका समजता की छोटा बच्चा हमला नाही करणार बडा आदमी खतरनाकरी जन बचाओे खतरा ऐस ठोप पीटलेगा तो कुठे फर्क नाही पडता इतका व सहन ये अहिंसा बह महत्वपूर्ण विषय जी बोलिये सर्वदा का मतलब है आज भी हम अहिंसा का पालन करेंगे कल भी करेंगे छह महीने बाद भी करेंगे दो साल के बाद भी करेंगे भविष्य <Clintu> में हमेशा करेंगे तो भविष्य में भी अहिंसा का पालन करना है आज भी करना है और भूतकाल में भी करते आ रहे हैं तो तीनों कालों में सर्वदा मतलब तीनों कालों में हमको अहिंसा का पालन करना है किसी भी काल में हमको हिंसा नहीं करनी भूतकाल में जो हिंसा हो गई सो हो गई वो तो उसको चेंज नहीं कर सकते जो हो गया सो हो गया और यह नहीं है कि हम 30 साल तक जी लिए तो 30 साल तीस साल तक रोज ही हिंसा करते थे ऐसा तो नहीं था कभी कभी कर दिया होगा गुस्सा आ गया होगा कभी 2-4-6 महीने में एक आध बार किसी को उल्टा सीधा बोल दिया होगा कोई गाली दी होगी कोई अपमान किया होगा कोई झूठ आरोप लगा दिया होगा कोई धक्का मुक्की कर दी होगी शारीरिक भी तो ऐसा कभी कभी हुआ होगा जो हुआ वो गलत हुआ ये स्वीकार करना कि वो जो कुछ हुआ वो गलत हुआ अनजाने में हुआ अथवा कभी क्रोध में हुआ मन पर नियंत्रण हम नहीं रख पाए अपने अविद्या के कारण स्वार्थ के कारण किसी भी दोष के कारण हमने वो गलतियां कर डाली वो गलत ही थी उसको गलत ही मानना चाहिए तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं तो हम अहिंसा का पालन कर पाएंगे यदि हम यह माने नहीं नहीं मैंने उसको ठोका उसको पीटा उसको यह किया मैंने ठीक किया बिल्कुल जबकि किया था गुस्से में और पीटा था अन्यायपूर्वक उसने दस पैसे की गलती की हमने उसको पचास पैसे का दंड दे दिया गुस्से में आगे और फिर भी हम कह रहे नहीं नहीं मैंने ठीक किया उसने गलती क्यों की उसने गलती दस पैसे की, की तो आप दस पैसे का दंड देते और बिना क्रोध के देते तो ठीक है वो दंड व्यवस्था होगी मान लिया पर एक तो आपने गुस्से में दंड दिया एक गलती एक ही दूसरा मात्रा से अधिक दंड दिया गलती 10 पैसे की दंड दिया 50 पैसे पांच गुना दंड दिया तो ये तो अन्याय है तो जो अन्याय है वो हिंसा है तो वो अहिंसा नहीं हुई पर व्यक्ति इस हिंसा को भी हिंसा के रूप में स्वीकार नहीं करता वो कहता नहीं मैंने भूतकाल में जो किया ठीक किया ये अहिंसा का पालन नहीं कर पाएगा अच्छा ऐसे सोचना है। हाँ ये जुड़ जाएगा भूतकाल का कि जो गलती हो गई तो उसको गलती को गलती स्वीकार करो तब तो आप भविष्य में वो गलती दोबारा दोहराने से बच पाएंगे तब आप भविष्य में उसका अहिंसा का पालन कर नहीं पाएंगे नहीं। अगर आप उस गलती को ठीक मान रहे और जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं, नहीं, नहीं, मैंने ठीक किया तो आप भविष्य में भी यही काम करेंगे तो आप भविष्य में भी पालन नहीं कर पाएंगे अहिंसा का ये सर्वदा शब्द का अभिप्राय है ठीक है इनो कालों में अहिंसा का पालन करना है और मन से वाणी से शरीर से यह सर्वथा का अभिप्राय है मन से भी द्वेष नहीं करना वाणी से भी अन्याय नहीं करना किसी पर कठोर भाषा नहीं बोलना खाम खा दंड व्यवस्था अलग वो गलती करे तो पहले प्रेम से समझाइए एक बार दो बार चार बार प्रेम से बताइए कि भाई आप ऐसा मत करो ये आपका व्यवहार ठीक नहीं है इसमें सुधार करो प्रेम से बताओ दो बार चार बार फिर चार बार बता दिया वो मानता नहीं फिर गलती करता है अ द्ड व्यवस्था श्रू होती अहिंसा समान्य व्यवहार की बाय्य व्यवहार में मीठी भाषा बोलो सभ्यता बोलो नम्रता से बोलो कठोर मत बोलो तो अब जब चार बार समजा लिया वो गलती सुधारताही नाही अब अहिंसा का काम पूरा होगा जो समान्य व्यवहार का था। अब दंड व्यवस्था श्रू होती है दंड व्यवस्था बस पैसे की गलती आहे तो दस पैसे का द्ड दो और दंड आप तब दे सकते हैं जब आपको दंड देने का अधिकार प्राप्त है आप हरेक को दंड नहीं दे सकते जो आपके अधीन है उसको दंड दे सकते हैं और वो गलती करे तो उसको उचित मात्रा में गलती के अनुसार दंड दो ठीक है तब भी बिना गुस्से के देना है गुस्सा नहीं करना तो अहिंसा है नहीं तो गुस्से में दंड दिया तो भी हिंसा हो गई और मात्रा से अधिक दंड दिया तो भी हिंसा हो गई ये वाणी वाला हो गया फिर शरीर वाला उसकी पिटाई कर दी बच्चे ने गलती की 50 पैसे की पीट दिया आपने 4 रुपए का आठ गुना पीट दिया उसको तो वो फिर हिंसा हो जाएगी शरीर से ये शारीरिक हिंसा वाणी से ज्यादा डांट फांट कर दी मात्रा से अधिक वो वाणी की हिंसा और मन में द्वेष रखते हैं यह मानसिक हिंसा तो तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन करना है यह सर्वथा शब्दकार थे ठीक है वो अपनी अहिंसा यानी न्याय जो बताए योग दर्शन की बात है या किसी अन्य शास्त्र की बात है कौन सी अहिंसा का मतलब न्याय मतलब ये योग दर्शन की बात है और अन्य शास्त्रों में भी समानार्थी है वहां भी अन्याय करने का विधान कहीं भी नहीं, नहीं है चाहे कोई भी दर्शन हो कोई उपनिषद हो वेद हो कोई भी धर्म शास्त्र हो अन्याय का तो विधान कहीं भी नहीं सब जगह न्याय ही है वो सारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा का पालन करो अहिंसा परमो धर्म य महाभारत का वचन है अहिंसा सबसे ऊचा धर्म है बात यहां बाज भाषी मे अभि आजी अगली पंक्ती में कि अहिंसा सबसे चीज है इसलिए चीजिंच यम और पाच नियम 10 कार्य हुए इन 10 में सबसे पहला नंबर अहिंसा का रखा हैल रखा है कि सबसे मुख्य हैसो हमेशा ध्यान देना चिये किती पर हिंसा नीये अन्याय नाही होणार तो अब इस परिभाषा से कि अन्याय नहीं करना है न्याय करना है ये एक ऐसी बढ़िया परिभाषा है अहिंसा की इस विस्तृत परिभाषा से ब्राह्मण को भी व्यवहार पता चल जाएगा क्षत्रिय का भी पता चल जाएगा सबका पता चल जाएगा तो क्षत्रिय का भी काम न्याय करना है अन्याय करना नहीं यदि एक राजा अपराधियों को पकड़ता है सीबीआई रखता है सीआईडी रखता है पुलिस रखता है सेना रखता है और इन सब प्रकारों से वो चोर डाकुओं को दुष्टों को आतंकवादियों को पकड़ता है और जेल में डालता है उनको दंड देता है तो ये न्याय है तो जो न्याय है तो अहिंसा है वो भी अहिंसक है वो भी अहिंसक है ये तो फांसी की सजा दे रहा है भगवान तो कुत्ता बना देता है साप बना देता है उससे ज्यादा खतरनाक दंड है भगवान को भी अहिंसक लिखा वेद में और ईश्वर को तो पूर्ण अहिंसक लिखा है एक मंत्र है वेद का युंजंती ब्रधनम अरुषम चरंतम परितस्थुष रोचनते रोचना देवी ये मंत्र है वेद का इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद जी ने लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में वहां लिखा है युन जंती अरुषम अरुषम शब्द के लिए लिखा है रुष हिंसायाम धातु रुष धातु का अर्थ है हिंसा और मंत्र का शब्द है अरुषम जो हिंसा नहीं करता अहिंसक है और इस अरुषम की व्याख्या में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है पूर्णम अहिंसकम ईश्वर के लिए ईश्वर पूर्ण अहिंसक है वो कभी भी अन्याय नहीं करता हमेशा न्याय ही करता है सबके साथ किसी के साथ भी नहीं करता अन्याय कभी भी नहीं करता तो जब ईश्वर कुत्ता गद्दा बनाता है सांप बिच्छू बनाता है हुएल मछली बनाता है बरगद का पेड़ बना देता है पांच पांच एक एक हजार साल तक खड़े रहो वृक्ष बन करके इतना दंड देता है खतरनाक तब भी वो अहिंसक हो सकता है तो राजा भी हो सकता है वो भी न्याय से दंड देगा और बिना द्वेश के दंड देगा वो भी अहिंसक है तो इस प्रकार से अहिंसा का नियम का पालन अहिंसा यम का पालन सभी लोग करेंगे ब्राह्मण भी करेगा क्षत्रिय भी करेगा वैश्य भी करेगा शूद्र भी करेगा सभी करेंगे उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है तो वो सारे लोगों के व्यवहार एक शब्द में समाहित हो जाते हैं न्याय इसलिए बहुत बढ़िया शब्द है क्षत्रिय अगर न्याय कर रहा है तो अहिंसा कर रहा है ब्राह्मण अगर न्याय कर रहा है तो अहिंसा का पालन कर रहा है वैश्य अगर न्याय कर रहा है तो वो अहिंसा का पालन कर रहा है उसने कहा मेरे पास इतना सामान है ले लो खरीद लो जो पहले आएगा उसको पहले दूंगा जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा और माल खत्म हो गया तो मैं कहां से लाऊंगा जितना है उतना दूंगा मेरे पास इतना स्टॉक है आओ और ले जाओ अब जो लोक पहिले आयको पहिले देण्या साहेब हमारे बचाही नाही तर अन्याय थोडी किया आवगे तो पहिले मी गाले आया मैंने पहले दिया। मैंने अन्याय कम किया अब सबको नाही बाट प्छा गेको वस्तू नाही मी पी तो भी वहिस आहे क्यकी उस्याय नाही पहले बोल नियम यही पहिले आव और पो तो ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी वैश्य भी वो अपने अपने व्यवहार करेंगे और वो सब के सब अहिंसक हो सकते हैं उनको सबको ऐसे अहिंसा का पालन करना ऐसे शूद्र है शूद्र को भी न्याय करना है वो आठ घंटे का काम करता है और अपने सौ रूपये मजदूरी लेता है तो सौ रूपये मजदूरी पूरी ले आठ घंटे काम पूरा करे उसने न्याय किया अहिंसक आहे काम न करते लिया हिंसक आहे अन्याय किया उसकी हिंसा मलिक समजा पचास रुपया दे के सो रुपये का काम कर हिंसा आहे मलिकने हिंसा, हिंसा, हिंसा शोषण किया पैसा पूरा न्या अन्याय किया इसलिए बहुत बढिया शब्द जो अन्याय करे विंसक चलिक करे या नोकरे या शूद्र करे या सेठ करे या कोय भी करे तो इस तो अहिंसा को थी कि हम अहिंसा का पालन तीन चार बार समझा कर भी कर सकते हैं और यह भी कहा जाता है कि ईश्वर है वो पहली बार भी नहीं छोड़ता हाँ ठीक बात है तो हम ईश्वर के जैसे आ, क्यों नहीं बन सकते नहीं, बन सकते बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए और भी ईश्वर का कुछ उपदेश है ईश्वर ईश्वर के और... व्यवहार में और हमारे व्यवहार में थोड़ा सा अंतर है थोड़ा अंतर है एक सामान्य नियम तो यह है जब तक आप किसी को संविधान नहीं बता देंगे और वो संविधान का उल्लंघन करे तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा आपने एक कानून बना लिया कि मेरे घर के आगे जो हॉर्न बजाएगा उसको 50 रूपये फाइन होगा और आने जाने वालों को आपने बताया नहीं वो आपका कानून आपके मन में और जो भी आया और यहां गली में आके हॉर्न बजाए तो आप कह निकालो पचास रूपये वो कहेगा पचास रूपये तुम्हें पता नहीं यहां कानून है जो मेरे घर के दरवाजे पे हॉर्न बजाएगा उसको 50 रूपये का दंड है बोलेगा कहां लिखा है कहीं नोटिस बोर्ड नहीं है कहीं लिखा नहीं आपने हमें बताया नहीं और आप ऐसे खम खाम पे पचास रूपये वसूल करते हो ये तो अन्याय है तो बिना ही सूचना दिए आप उसको अपराधी मान के उससे दंड वसूल करें यह अन्याय है तो न्याय क्या कहता है पहले सूचना दो उसको कानून बताओ मौखिक बताओ लिखित बताओ नोटिस बोर्ड लगाओ कैसे भी करो सूचना दो अब उसको सूचना मिल गई कि यहां जो हॉरन बजाएगा उसको पचास रूपये दंड है सूचना मिल गई अब अगर वो गड़बड़ करे हॉरन बजाए अब उसको दंड कर सकते हैं तो न्याय है। तो इस नियम का पालन तो ईश्वर भी करता है इसलिए उसने चार वेदों का ज्ञान पहले दे दिया सृष्टि के आरंभ में भाई देखो ये कानून है जरा ध्यान रखना चोरी करोगे तो दंड दूंगा झूठ बोलोगे तो दंड दूंगा और द्वेश भाव करोगे तो दंड दूंगा दूसरे का माल झपट लोगे तो दंड दूंगा तो उसने सारे कानून बता रखे और सावधान बना रखा है अच्छे विद्वान, अच्छे विद्वान आचार्य भी दे रखे हैं भाई इनसे सीखो और कानून को जानो और अपना काम करो ठीक ठाक अब फिर जब व्यक्ति कानून तोड़ता है और वो कानून पढ़ता नहीं गुरू जी के पास जाता नहीं तो अब तो उसका दोष है ना अब राजा का दोष नहीं है उसने कानून बता रखा है संविधान की पुस्तकें छाप रखी हैं भारत की हर भाषा में भारत का संविधान मिलता है अब कोई भाषा भाषी यह नहीं कह सकता था हमें कानून पता नहीं था पता नहीं था तो तुम्हारी गलती है तुमने क्यों नहीं पढ़ा हमने तुम्हारी भाषा में छाप रखा है कानून पढ़ो तो अब यदि राजा दंड देता है सरकार दंड देती है कानून तोड़ने पर व्यक्ति के द्वारा कानून तोड़ने पर सरकार दंड देती है तो फिर यह अन्याय नहीं है इसी तरह से ईश्वर जब हमें पहले से कानून बता रहा है और हम वेद पढ़ते नहीं और उसका पालन करते नहीं तो अब तो ईश्वर दोषी नहीं है अब तो हम दोषी हैं इसलिए व्यवहार का कानून चलता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज आपने कानून पढ़ा नहीं ये कोई बहाना नहीं चलेगा आपका ये आपकी जिम्मेदारी है कानून पढ़ना जानकारी करना आपको समझ में नहीं आता दूसरे विद्वान की सहायता लो वकील साहेब कोणूनहरा क्या, क्या, क्या मतलब है हमको क्या करणार आहे दुसरे की सहायता लो आप बस निर्देश सहायता से, से जन कर फिर कानून का पलन करणार अगली बा एक बारा गलती माफ नाही करता ॲस सिस्टम है व्यवस्था है वो कहता है आप गलती करोगे तो मैं दंड दूंगा पर को कहता है तुम माफ कर देनाहता तुम, तुम माफ कर देना कोई तुम्हारे साथ गलती करे अनजाने मे करे तो माफ कर देना जुझ के करे तो सावधान करणार आपने गलती आहे ठीक नाही एक बारो छोड रहा अगली बार की तो फिर उसको देखनास नहीं दो दूसरी बार उसने फिर की तो अब अपना सुर और बदलो थोड़ी डांट लगाओ दंड व्यवस्था शुरू उसकी उम्र के हिसाब से जानकारी के हिसाब से जितने उसकी योग्यता है उस हिसाब से किसी को दूसरी बार में डांट लगाना शुरू कर देंगे किसी को चौथी बार में लगाएंगे किसी को छठी बार में लगाएंगे वो परिस्थिति के अनुसार देखना होगा सबके लिए एक नियम नहीं होता कोई प्रेम से मान जाता है कोई डांट से मानता है कोई थप्पड खा के मानता कोण फाईनता कोण जेल मे बंद करण्याता कोण दंड खा मानता हर एक का द्ड अलग अलग होता स्थिती के हिसो फी ईश्वर कता मनुष्य की तुम एक दूसरे कोफ कर देना परफ नाही करूंगा जो भी गलती करेगा। चाहे वो मनश्य, मनश्य करे च एक मनुष्य दुसरे मनुष्य के प्रति अन्याय करे चुत्ते गे प्राणी के प्रति अन्याय करे चाहे ईश्वर कहता है मेरे प्रति भी कोई अन्याय करेगा तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा न्यायकारी को मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि राजा का यह कर्तव्य है कि अन्यायकारी को दंड दे और ईश्वर राजा है इस दुनिया का वो कैसे छोड़ देगा इसलिए वो तो दंड देगा वो नहीं छोड़ेगा जब वो नहीं छोड़ता तो मनुष्यों को क्यों कह दिया भाई तुम इसको छोड़ देना माफ कर देना इसको मैं संभाल लूंगा न्याय कर करूंगा तुम मत झगडा करना, तुम बदला मत लेना, इसलिए कहा लना ईश्वरने कि हम यदि छोटी छोटी गलतियो का बदला लेंगे, और हर गलती का बदला लेंगे, और हर गलती गलतीस सावधान कर गलती की, तुमने येते गलती की। ऐसे हम सारा दिन बोलते राहगे क्या होगा हमारा जीवन एक मशिन का जीवन हो जायगा बिजली की तरफ जैसे बिजली की तार को छू फट करंट मारती है <laughs> वो माफ नहीं करती एक बार भी माफ नहीं करती तो आग में हाथ डालो तुरंत जला देती है तो ये जैसे जड़ पदार्थ हैं, हम भी वैसे हो जाएंगे हमारी लाइफ एक मैकेनिकल लाइफ हो जाएगी मशीन की तरह हो जाएगी हमारे अंदर संवेदना सहानुभूति दया सेवा परोकार नम्रता सहन शक्ति ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो वो जीवन अच्छा नहीं रहेगा आनंद नाही आयगा दुसरे कोलिनने मनुष्य को, को तुम्ही माफ कर देना तुम सहन करले अगर तुम छोटी छोटी बागडा करोगे गुस्सा करोगे तो तुम्हारा द्वेषभाव कभी नाही छूटेगा हर छोटी बागडा करोगे हर छोटी छोटी बाब पे झगडा करोगे तो परिणाम य होगा की आपष नाही छूटेगा जब अहिंसा ही का पालन नहीं कर पाए आप तो बाकी यम नियम का पालन भी नहीं हो पाएगा वो सब एक दूसरे के पूरक है सब एक दूसरे के पूरक है तो जब यमनियम का पालन नहीं कर पाओगे तो ध्यान और समाधि और ये तो बहुत ऊंची बात है वहां तक कैसे पहुंचोगे तो न ध्यान लगेगा न समाधि लगेगी न मोक्ष होगा तो तुम्हारा मोक्ष ही असंभव हो जाएगा इसलिए तुम इस झगड़े में मत पड़ना तुम अपना काम करते रहो, राहो योगाभ्यास करते रहो, कोई अन्याय करेगा थोडा बचाव करले सुरक्षा करले झगडा मत करना। और अपना चुपचाप सहन शक्ती बढ़ाते जाओ, तपस्या करते जाओ, और अपना मोक्ष की चलते जाऊ इलि मनुष्य तुम माफ कर देना और ईश्वरने का मे माफ नाही करूंगा मे अगर छोटी छोटी गलतियो का देतो उससे मुझे कोण नुकसान नाही लिन आप नुकसान हो सकता आपका मोक्ष रुक जाएगा अब मेरा कुछ बिगड़ता नहीं इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और यदि मैं छोड़ने लग जाऊं तो दुनिया बिगड़ जाएगी फिर कोई जीने नहीं देगा दूसरे को सब गलतियां करेंगे और माफी मांग लेंगे और मैं सबको माफ करता जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी सृष्टि नहीं चल पाएगी लूटमार हो जाएगी चौबीस घंटे चारों तरफ इसलिए ईश्वर माफ नहीं करता उसको अपना शासन चलाना है ठीक ठाक प्रजा की रक्षा करनी है सबको जीने का अधिकार देना है सबकी सुरक्षा रखनी है इसलिए वो अपने न्याय के नियम से वो कभी माफ नहीं करता और मनुष्य को कह दिया तो माफ कर दो ये बात ठीक है अहिंसा स्पष्ट हो गई न्याय से व्यवहार करना सबके साथ अब आगे चलते हैं बोलय उत्तरे च, उत्तरे तनूलाय प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य तदवदातअव कराय कराय उपादयते उपादयते की उत्तरे च यम न बाकी के यम और नियम पाच यम पाच नम दस हुए दस मेसे पहिली चिज अहिंसा अस मे एक अहिंसा और एक अहिंसा पश्चात जितणे उत्तरे उत्तर वेद वॉेत अहिंसा के बायम नौ कार्य सब यम न तन मूला अहिंसा मूलक अहिंसा इनका मूल है इनकी जड़ है अहिंसा तत्सिद्धि परतया एव उन अहिंसा की सिद्धि करने के लिए ही तत्प्रतिपादना इसका पालन करने के लिए अहिंसा का पालन करने के लिए ही प्रतिपाद्यन्ते विहित किए गए हैं इनका विधान किया गया है कि अहिंसा को बढ़िया बनाना इसलिए बाकी यम नियम का पालन करो बाकी यम नियम का पालन करेंगे तो अहिंसा बढ़िया होगी मजबूत होगी बाकी यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो अहिंसा भी खराब हो जाएगी बल्कि हिंसा शुरू हो जाएगी अहिंसा का पालन हो ही नहीं पायेगा उसी की रक्षा के लिए ये बाकियों का विधान है फिर कहते हैं तद अवदात रूप करनाय अहिंसा को ही शुद्ध रूप बनाने के लिए उसका स्वरूप और बढ़िया शुद्ध निर्मल बनाने के लिए उपाधि अंत ये ग्रहण किए जाते हैं बाकी कई यमुनियों तो जितना हम सत्य का पालन करेंगे अस्त्य का पालन करेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे शौच संतोषता आदि का पालन करेंगे उतना ही अहिंसा बढ़िया होगी इसका ये उद्देश्य है तो कुल मिलाकर मुख्य तो अहिंसा ही हुई अहिंसा परमोधर्म वही सबसे ऊंची चीज है इसलिए हिंसा कभी नहीं करनी सखलुअय सखल अय ब्राह्मण ब्रह्मण यथाय व्रता व्रता बहू समाधी समाधी प्रमादकृतो प्रमादकृतो हिंसा निधनेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमान निवर्तमान ताम एव अवदात रूपा अवदात रूपाम अहिंसा अहिंसा करोती करोती तो ऐसा किसी आचार्य का वचन इन्होने उधृत किया है वो कहते हैं स अयम ब्राह्मण वह यह ब्राह्मण व्यक्ति योगाभ्यासी ठीक है योग का अभ्यास कर रहा है यम नियम का पालन कर रहा है और इस तरह से अष्टांग योग का पालन कर रहा है वह यह ब्राह्मण व्यक्ति यथा यथा व्रता बहुनी समादित सते। जैसे जैसे बहुत सारे व्रतों का पालन करना चाहता है सम आदित सहन करता है अच्छी तरह से इनका पालन करता है तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप पालन करता जाता है तथा तथा वैसे वैसे ही प्रमाद कृतभ्यो हिंसा निदाने भो निवर्तमाना तो प्रमाद का मतलब लापरवाही तो लापरवाही से किये गए हिंसा निदाने भ्यों हिंसा कारण वाले कार्यो से हिंसात्मक कार्यो से जो लापरवाही से उसने हिंसाएं कर दी अब तक तो उनसे वो छूटता जाता है निवर्तमाना छूटता जाता है तो लापरवाही घटती जाती है सावधानी बढ़ती जाती है हिंसा घटती जाती है अहिंसा बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो पालन करता जाता है उसकी उन्नति होती जाती है उतना, उतना उसके जीवन में शुद्धता आनंद शांती प्रसन्नता बढती जा वर्तमान ताम एव अवदात रुपाम अहिंसा करोती उ अवदात रुपाम शुद्ध रुपाम शुद्ध, शुद्ध रूप अहिंसा का पलन करता है, तो उसके जीवन मे अहिंसा बढती जैसे जैसे व बाकी यम नमो का पलन करता अहिंसा अच्छी होती जाते इसलिए हमको सभी यम नियम का पालन करना चाहिए जिससे हमारी व्यवहार में शुद्धि हो जाए व्यवहार हमारा बढ़िया हो जाए तो पतंजलि महाराज ने सबसे पहले यम और नियम रखे हैं आठ अंगों में और ये सारी बातें व्यवहार की तो उनका संकेत है उनका संदेश है कि जो योग में प्रगति करना चाहता है वो पहले अपने व्यवहार को ठीक करे आप किताब पढ़ते रहो पढ़ते रहो खूब पढ़ते रहो आचरण ठीक करो नहीं तो किताब पढ़ने का क्या लाभ कुछ, कुछ लाभ नहीं किताब इसीलिए तो पढ़ी जाती है कि आचरण ठीक करना है किताब से हमको रास्ता मिलता है गाइडेंस मिलती है कि क्या करना क्या नहीं करना क्या ठीक और क्या गलत <coughs> किताब पढ़ ली अहिंसा का पालन करो न्याय से व्यवहार करो अब यदि हम व्यवहार में न्याय का आचरण करते तो किताब पढ़ना सार्थक है बढ़िया है। नहीं तो उल्टा हानिकारक है अगर किताब पढ़ते हैं और आचरण नहीं करते हैं तो दंड की मात्रा और बढ़ेगी जब तक किताब नहीं पढ़ी थी और गलत आचरण करते थे तो दस रूपये का दंड अब किताब पढ़ के फिर वही गलतियां करते हैं तो पचास रूपये का दंड सौ रूपये का दंड जितना जितना पढ़ते जाएंगे उतना उतना दंड बढ़ता जाएगा यदि आचरण नहीं किया तो रावण रावण कोई अनपढ़ आदमी था कितना पढ़ा लिखा राम जी से भी अधिक पढ़ा लिखा था किताब में किताब में शायद वो राम जी से भी अधिक जनता होती दस सिर लगातंद दशान बोलते वैसे खोपडी एक ही थी, नहीं थी उसकी। पर दशानन नाही दशानि कहते की दस मनुष्य जित नॉलेज इलि दस खोपडी कल्पना से लगाती काही एक ही थी और दशान कहते तो किताब पडणे मेनसे आगेथे लिन आचरण मे बह मार्क आई और आज तक मार्क आहोत इतने लाखों साल हो गए अब तक उसको गालियां पड़ रही तो इसलिए आचरण का महत्व है आचरण मुख्य है तो पतंजलि महाराज कहते हैं यम नियम का पालन करो पहले अपने आचरण को ठीक करो कोई भी काम करने से पहले चार बार सोचो कहीं मैं अन्याय तो नहीं कर रहा कहीं दूसरे का शोषण तो नहीं कर रहा कहीं मैं दूसरे से अधिक लाभ तो नहीं ले रहा उसको दे क्या रहा हूं और ले क्या रहा हूं विचार करो उसको दे रहा हूं दस पैसे का और ले रहा हूं दो रूपये का ये तो अन्याय है दो रूपये का दो और दस पैसे का लो तो ठीक है तो उपकार किया आपने दो रूपये की सेवा की और दस पैसे का लाभ लिया तो ठीक है आपको संतोष रहेगा और आपका वो एक रूपया नब्बे पैसे पुण्य जमा होगा तो उसका फल आगे मिलेगा उल्टे चल रही वोल्टी चलती है उल्टे दस पैसे का काम करती है दो रूपये वसूल करती है तो यही तो अन्याय है इसी को तो ठीक करना है तो कोई भी काम करने से पहले चार बार सोचो कि हम अन्याय तो नहीं कर रहे अगर पता चल जाए कि अन्याय कर रहे हैं, बंद करो ब्रेक लगाव आपयम रखो मन कोंट्रोल करो आपल्या को गलत दुर्व्यवहार मत करो बस यही यमनियम हा पलन करता उसकी जीवन मे शांती होती आनंद होता उसकी उन्नती होती उसका मन ध्यान मे टिकेगा मन टिकेगा परो ॲस अन्याय करेगा शोषण करेगा मन नाही टिकेगा वो दुखी राहत पता बिलकुल आतीये सबको आता जो धार्मिक होता है, संस्कारी होता व्यान देता रुक जाता है, अन्याय नाही करता और जो इतना सावधान नाही राहता व करता जाता पताही नाही चलता और कोता मानने को तयार नाही वेहता अच्छा मी बेवकूफ पता नाही चल रहा मे गलत कर ॲसे ॲसे बहाने बना कर दबा दे तुम चुप रो मेरे पास तुमस ज्यादा अकल आहे ॲस बोल के उसको दबा देगा, और वो करता रहेगा देताहेलती फिर उसका कल्याण नहीं हो सकता उसकी उन्नती नहीं हो पाएगी, यहां ये बात हा चाहते हैं, यम नियम का पालन करो अहिंसा आपण शुद्ध होती जाएगी, बस फिर शांती होगी आनंद होगा फिर उन्नती होगी येते अहिंसा की बाई अूसरा नंबर है सत्य का अहिंसा के बारे कोण प्रश्न आहे तो बोलिये इस सारो भव महाव्रतम आगे आगे आएगा इसे अगले सूत्र तो दूसरा यम है सत्य इसकी चर्चा आरम्भ करते हैं पढ़िए सत्यम है। सत्यम यथार्थे यथार्थ वांग मनसे वांग मनसे यथा दृष्टम यथा दृष्टम यथा जना यथाश्रुतम यथाश्रुत तथा वांग मनश्चेती सत्यम के बारे में सत्य के बारे में बताते हैं सत्यम यथार्थ वांग मन सत्य का अभिप्राय है वाणी और मन का यथार्थ होना यथार्थ क्या है इसको समझिए ध्यान से सुनिए बहुत बढ़िया चीज है ये शब्द हम बहुत दिनों से बोलते हैं सुनते हैं पर इसकी गहराई में नहीं जाते इसकी गहराई में नहीं जाते कि यथार्थ शब्द का मतलब क्या तो इसके दो टुकड़े हैं यथाथ अर्थ अर्थ माने वस्तु यथा माने जैसे तो जैसी वस्तु हो वैसा ही वाणी और मन को बनाओ यथार्थ वांग मन से वाणी और मन को वैसा बनाओ जैसी वस्तु है वस्तु उदाहरण के लिए ईश्वर है ईश्वर एक वस्तु है ईश्वर एक है या बहुत सारे एक है।, एक है तो जैसी वस्तु है वैसा ही मन में रखो वैसा ही वाणी से बोलो यह सत्य है यह है यथार्थ वाम मन से अब ईश्वर एक है तो मन में भी यह मानो कि ईश्वर एक है वाणी से भी ऐसा ही बोलो कि ईश्वर एक है और फिर जो व्यवहार करना है वो भी एक वाला व्यवहार करो दस वाला नहीं अब लोगों से हम बात करते हैं टिकल बात करते हैं भाई बताओ भगवान एक है या बहुत सारे तो कहेंगे भगवान तो एक ही है बोलने को तो यही बोलेंगे फिर घर में देखेंगे तो मूर्ति दस रखी अब बताओ एक है क्या दस है भगवान अब तुम्हारे दस कैसे हो गए संस्कार जल्दी नहीं छूटते हैं तो बाल की बात है वो संस्कार नहीं छूटते वो तो अलग प्रश्न है प्रश्न तो ये था कि जब भगवान एक है तो व्यवहार में एक स्वीकार करो दस क्यों आ गए पर व्यक्ति नहीं मानता फिर उत्य नहीं है यही तो झूठ है जब वो मुंह से कह रहा आपने कि भगवान एक है तो फिर एक का व्यवहार करो ना आप दस बारह पंद्रह रखते हैं फोटो मूर्ति ये गढ़ा ये झूठ है तो सत्यम यथार्थ वैसे का तात्पर्य है सत्य वही कहलाता है जैसी वस्तु हो वैसा मन वैसी वाणी वैसा आचरण तीनों में एक होनी चाहिए इसका नाम सत्य है अगर ईश्वर एक है तो मन में एक ही मानो ईश्वर एक ही है वाणी से बोलो तो यही बोलो ईश्वर एक है और व्यवहार में भी ईश्वर को एक स्वीकार करके चलो सारे व्यवहार हमारे ऐसे होने चाहिए जिन व्यवहारों में हम यह स्वीकार करें कि भगवान एक है तो भगवान की फोटो नहीं लगा सकते भगवान की दस फोटो नहीं लगा सकते पंद्रह मूर्ति नहीं रख सकते वो तो वस्तु स्थिति से अलग है ईश्वर जब एक है और वो सब जगह रहता है उसकी शकल फोटो मूर्ती बन ही नहीं सकती फोटो शकल आकृती मूर्ती बन ही नहीं सकती जो चीज़ सब जगह रहती है उसकी तो कोई शकल होती नहीं ना जिसकी शकल होती है व सब जगह नहीं रह सकता जो सब जगह रहता है उसकी शकल नहीं बनती दोनों में सीधा टक्वम पेले फैसला करलो की भगवान एक जगता या सब जग जग सब जग स्वीकार करता तो इसके ऊपर दुसरी बाब जुडी हुई है कि जो वस्तू सब रहती, उसकी जगतीसल होई सकती जब शकल नहीं हो सकती तो फोटो का मूर्ती कॅसे बन गुस्की शकल है ना फोटो है मूर्ती हैर शकल मारना फोटो मारना मूर्ती मारना दस फोटो लगान बीस लगान येते अशक्त है सच्चाई तो येत अोग स्वीकार नाही करते मत करो बैठल अयोध्या गुस्सा करते एकदम करश्न चे अध्याय काही बोला वे इन्सन ऐसे उठ के इनकी उमर के एकदम गुस्से चेन उठ केले चर्चा करेगे वेद वगैरे ऐसे बोला तो एकदम तयार नाही समजेंगे क्या स्वीकार तो क्या करेंगे तो ऐसे लोगों की उन्नति नहीं हो सकती वो अड़ियल है हठी लोग हैं वो वही अड़े रहेंगे अड़े रहेंगे उनसे झगड़ा नहीं करना उनसे लड़ाई नहीं करनी झगड़ा नहीं करना उनको मूर्ख नहीं कहना उनसे बेवकूफ नहीं कहना उनसे घृणा नहीं करनी उनको प्रेम से समझाओ वो मानते हैं तो ठीक है नहीं मानते तो छोड़ो गुस्सा नहीं करना झगडा नाही करणारको मूर्ख नाही नहीं मेन बह सोसा परत सोचा की मूर्ख क्यू न्वेष क्यो नाही करणार झगडा गुस्सा क्यो नाही करणार नाही करणार कि मन लिया चलो आप वेद पढ लिया दर्शन पढलिया उपनिषद पढ लिया आपश्वर एक सर्व व्यापक है निराकार है आपा पढली मॅथमेटिक्स आपको समझ में आ गया, आपस ठीक है, सारे गणित केस का पढा का काढा तीस का पढा सब आपल्या पोच गे अब एक विद्यर्थी व चौथी कक्षा मे पढता इतका गणित आता नाही आपथी कक्षा वॉलो देखकर आप गुस्सा करते हैं क्या गी देता तू मूर्ख तुझे कुछ नाही आता कभी नाही कहते क्योंकि आप समझते हैं उसकी विद्या कम है बिचारे दया आता सहायता करण्याची इच्छा होती गुस्सा नाही आता ना झगडा होता है। ना कठोर भाषा बोलते बल्की सहानुभूती रखते की कम जनता हम अधिक जनते इसकी हॅल्प करी चोचते आपने वेद पडलिया नाही पडा वो चौथी का विद्यर्थी आपली सहायता करी च मदत करी च तो प्रेम से समझाओ भाई देखो भगवान एक ही है वो सब जगह रहता है वो कहता नहीं मैं तो नहीं मांगूंगा कोई बात है मत मानू बच्चे भी तो जिद करते हैं कि नहीं घर में सबके बच्चे जिद करते हैं तो माता पिता के डंडे लेके थोड़ी पीटते होंगे ठीक है भाई आ जाएगी समझ में कुछ समझाते भी हैं चितनी समझ में आती है ठीक है नहीं आती तो छोड़ देते धीरे धीरे समझ जाता बच्चा बार बार समझाते रहेंगे उसको समझ में आ जाएगा अगर आप समझाना छोड़ देंगे फिर नहीं आएगा तो बच्चे गलती करते हैं जिद करते हैं उनको छोड़ मत दीजिए उनको कहते रहिए कि ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं ऐसे नहीं चलेगा ये गड़बड़ है ऐसा नहीं करना टोकते रहिए बताते रहिए प्रेम से कहते रहिए कहते रहिये वो धीरे धीरे उनके दिमाग में फीड होता रहेगा जमा होता रहेगा कहीं ना कहीं और धीरे धीरे धीरे वो इतना अच्छा जमा हो जाएगा फिर कुछ दिनों के बाद वो सावधान हो जाएंगे कि मेरी मांसा बच्च बाहेर जायगे गली मे आपण कुदेगे फेर दुसरा बच्चल करेगा जो आपण गलती करी गलती दुसरा बच्चा करेगा तो आपण समजा नाही ॲसा मत करी <laughs> बच्चा, बच्चा दुसरे कोणत्या टोकेगा की नाही ॲसा मत करू करते ना ये बच्चों की सायकोलॉजी है बोलेग बच्चा उसको बोलेगा नाही तू ॲसा मत करत हा क्य गल मेरी मां अपको प्रमाण के रूप मे कोट करेगा की मेरी मां गलत हा तू मत कर भले आपण बाई माने परतो समज नाही आई की गलत है तो इस तर बच्चो कोये ठोकते रहिे उनके दिमाग मे जमा होता कभी ना कभी फल उसका अंकुर फूटेगा और उसका परिणाम मिलेगा मिलेगाय उनको गलती करते करतेना पडेल लिखे लोक समजते है देखा देखील करते कोण बाहेो की तुम ठीक नाही करते कन मेन जिहि कान मे डालंगे दुसरे के वो बेकार नाही जायगा विमाग मे कि ना फिट होगा आज नहीं तो नाही महिने मे दो सर्स गुंजेगी आवाज की हा फला पंडित जीने गलत हा व सोचेगा उस पर। जो पढा लिखा आदमी दिग बंद नहीं करता है। उस पर सोचता है, विचार करता की आज कथा मे क्या सुनकर आय पंडित जीने क्या बाय की तू मूर्ती व खाना खाते व खातो समजदारी नाही हम्म बोल वेस विचार करेगा की पंडित जीने ठीक का गलत के सामने जाते वो जो लगे गे गे उसके दिमाग में वही जो शुरू हो जाएगी बात ये हो खा तो रही नहीं फिर मैं क्यों खिलाफ हूँ वो बात शुरू हो जाएगी उसके दिमाग में तो आज नहीं तो धीरे धीरे धीरे छह महीने में साल भर में उसको समझ आ जाएगी कि हाँ ये वास्तव में गलती है और मुझे नहीं करनी चाहिए तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे छोड़ देगा तो दूसरे लोगों के साथ जो कम जानते हैं जो वेद नहीं पढ़े हुए दर्शन उपनिषद नहीं पढ़े हुए आप पढ़े हुए तो उनसे प्रेम से बात करें गुस्सा नहीं करें झगड़ा नहीं करें उनको परीक्षा करने का अवसर दें सोचने का समय दें सोचो अपनी बात बता दीजिए और कहिए चलो आगे आपकी इच्छा है जैसे आपको ठीक लगे ऐसा करो हमने अपनी बात कह दी आपको अच्छी लगे तो लाभ ले लो नहीं लगे तो कोई बात नहीं सोचते रहो बस इतना कहके छोड़ दो जबरदस्ती नहीं करना ब्रीफली होते रहती है, है? एक्सिडेंटली मराठी मे बोलते कावडा कौवा बैठक हो जॉब चे ऐस होती एखादी घटना समजो की तुमने घर का इसलि ऐसे हुआ। ठीक श्रू मे ॲसे होता था, ठीक श्रू मे अभि वुद्धी का स्तर हुवा समजा सकते बारे मे क्यू ॲसा हुवा सब करते अभी लेकिन तो डर लगता था, फिर कुछ भी एकदम के नियमों से ऐसा <laughs> इस प्रकार से लोगों से झगडा ना करें, प्रेम से चे बी आई ऑफ लिव्ह कॅसे देवराणी थी अच्छा चांत की ऑफ का कोर्स करो अच्छा सभी माता पिता कित का अच्छा येते कहे आर्ट ऑफ लिविंग पहिले चल रहा घर पे हम कोर्स चल रहा चल आप उधर करी कर कोर्स करी च कर अब देखे चलो बैठक चर्चा करते हैं। आपने क्या सीखामने बाहेर ॲस होता इतका परिवर्तन बुला नाही सवाल अलग है इनका सवाल यह है कि उनका स्तर पहले ऐसा नहीं था वो, वो, और अचानक चेंज आ गया आज वो आर्ट ऑफ लिविंग में भी प्रवेश कर गए जबकि पहले थोड़े नास्टिक टाइप के से थे ठीक है ना, ना। मतलब इस, इस मार्ग में कोई रुचि नहीं थी और अब अचानक इतना चेंज आ गया तो कोई भी घटना होती है उसके पीछे कारण होता है आर्ट ऑफ लिविंग का क्यों किया आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स क्यों किया उसके पीछे भी कारण है हम ये कह रहे हैं आपको ये बात विचित्र लग रही है ना कि उनमें ऐसा चेंज कैसे आया इस चेंज के पीछे कोई कारण है वो कारण खोजना पड़ेगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा या तो कोई स्वार्थ है कोई स्वार्थ है जिसकी वजह से यह चेंज आया या कोई आगे उनको डाउट है कोई भय लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा तो कोई ना कोई कारण है उस कारण को ढूंढिए आपको पता चल जाएगा बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता अपना ये सिद्धांत दर्शन का. एक मी जी विपना का कोर्स मेन तीन अटेंड उसमें लोग ये बोलते कि आपके वेद ये आप क्या अभ्यास करते तुम वेदो का अभ्यास करते आपद मंत्रि संस्कृत पडना कठीण आहे विपणा मे मंत्र नाही सिर्फ सास आर ध्यान देना इतनाही है ठीक बात। तो ये अच्छा हैसे मन का स्तर बढ जात है बोलते एक आदमी काय देखो आय एस करणार तुम्हारा सिलेबस है ठीक ही इतर इतके सिलेबस पडोगे तो एस की डिग्री मिलेगी दुसरी कंपनी कहती जर नाही चार किताब पढो सिर्फ चार पहिली दूसरी तीसरी चौथी चार स्टँडर्ड का सिलेबस पूरा करलो हम आय की डिग्री देना करजे कोण झूट बोल झूट सच का चार क्लास पडणे चे आय की डिग्री मिळजे तो तो फिर ये तो वाली बात है आपको ी वेद मंत्र पढ़ना है, ना पाठ रटना है ना कोई गुरुजी के पास जाना है, ना क्लास मे तपस्या करी बस श्वास पर्याय देता राहो परंत धीरे आपण करो सब दूर होक्ष होत धोका देण्या ूठ बोलणे वली बाय वी समज मे आयगालो नाही आयगायंगे आप नहीं समझा सकते क्यों नहीं समझा सकते उसके पीछे कारण है एक तो यह है कि आपने तो समझ लिया आपने समझ लिया कि यह झूठ है धोखा है पर आपको यह बात समझाने की टेक्निक नहीं आती एक कारण यह है कैसे समझाया जाता है बहुत बड़ी टेक्निक है पढ़ाना एक बड़ी आर्ट है वो हर आदमी नहीं पढ़ा सकता तो वो टेक्निक की कमी ए, एक बात दूसरी बात आप सन्यासी नहीं है आप वेदों के इतने प्रसिद्ध विद्वान नहीं है कि लोग आपकी गुडविल से प्रभावित हो जाएंगे आपके कपड़ों से आपके सन्यास आश्रम से ये सारी चीजें काउंट करती हैं आप भी वही बात कहेंगे मैं भी वही कहूंगा दोनों एक ही बात कहेंगे पर लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे उस पर करेंगे आप डॉक्टर नहीं है पर आपको पता है कि बुखार चढ़ जाए तो पैरासीटामोल खानी चाहिए आपको पता है और एक पड़ोसी आपका बीमार हो गया तो आप उसके घर मिलने गए तो पता लगा वो तो बीमार है बुखार आ गया तो आपने कहा दो पैरासिटामोल खाओ एक सुबह खाओ एक शाम को खाओ बुखार उतर जाएगा वो आप पे विश्वास नहीं करेगा वो डॉक्टर को बुलाएगा कि नहीं नहीं डॉक्टर जो बोलेगा वो ठीक है तुम डॉक्टर नहीं हो मैं तुमसे इलाज नहीं कराऊंगा जबकि वो भी वही खिलाएगा जो आप खिला रहे तो ये फर्क होता है अधिकार का फर्क है वो अपियरेंस का फर्क है उसका प्रभाव होता है उसका अनुभव होता है विद्या का अध्ययन होता है तो इन सारी चीजों के बाद जाके कुछ प्रभाव पड़ता है तो आपके पास टेक्निक भी कम है और वो आश्रम भी नहीं है शास्त्रों का इतना गहरा अध्ययन भी नहीं है इसलिए आप नहीं समझा पाएंगे तो उनको छोड़ दीजिए उनको समझाने का काम आपका नहीं वो हमारा काम है हम देख लेंगे <laughs> उनको हम देख लेंगे कैसे समझाना वो हमारे समझाने से भी नहीं समझते तो आपके तो क्या समझेंगे क्या <laughs> है बाहरी व्यवस्था तो बहुत बहुत अच्छा है समझना अलग बात है मतलब वो लोग नहीं समझे उन्होंने ऑफर की थी टीचर का काम करो जी जी जी रिक्वेस्ट करतो ठीक ज्ञान काही कुठ नाही बेटे रघु सत्य की बाब चल री तो जैसी वस्तु हो वैसाही मन मे स्वीकार करना वैसाही वाणी चे बोलना और यथा अर्थ जैसा अर्थ है वैसा व्यवहार करो तो मन वाणी शरीर तीनों की एक रूपता होनी चाहिए इसका नाम है सत्य अब आगे कहते हैं शंका है तो बोलिए यहां इन्होंने सिर्फ वांग बन से हुँ, हुँ। शरीर ये अर्थ शब्द में वो शारीरिक व्यवहार छुपा हुआ है यथा अर्थ है। जैसा अर्थ है वैसा ही वाणी और मन का व्यवहार रखना तो जो अर्थ है वो तो व्यवहार में आता है ईश्वर एक है तो मन में भी एक रखो वाणी एकही बोलो तो हमारा व्यवहार इतका सीमित जेसा मन मे रे वाणी बोलते हैं, बस काम खतम होगा प्रॅक्टिकल करोटी खानी चन मे मन में भी मान लिया वाणी बोल की भूख लगे तो खाना खाऊ रसोई मे घुसो मत चुल्हा गरम करो मत पेट तर भरेगा नाही इतना कहणे पेट नाही भरेगा ना भूख लगे तो खाना खाओ प्रॅक्टिकल करणार पडेगा तो जो हम बोल रहे हैं भूख लगने पर खाना खाओ तो उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा रसोई में जाना पड़ेगा चूल्हा गरम करना पड़ेगा दाल सब्जी पकानी पड़ेगी तब खाएंगे तब पेट भरेगा तो यथार्थे का मतलब हुआ जैसी वस्तु है जैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए जैसा प्रैक्टिकलकेबल है वैसा ही वाणी और मन को रखो मतलब व्यवहार वाणी और मन तीनों में एक होनी चाहिए तो व्यवहार वाली बात यथार्थे शब्द के अंतर्गत छुपी हुई ठी ब पूर्ण याद नहीं आ रही नाही कर्म बोलना कर्मातल दृष्टिकोण चे बया प्रसंग अलग अलग होते हैं, और वक्ता के अभिप्राय अलग अलग होते हैं, जैसे जे दर्शन में चार प्रमाण ब योग दर्शन मे तीन बी मीमांसा मे बनमेंट लढक झगडा है, तो तो है नहीं। नहीं। तो प्रसंग केनुसार देखना पडता कि व्यक्ती किस टॉपिक कहरास कह प्रसंग मे कहचन का क्षेत्र क्या है कितनी बाना जरुरी है उत्तनी बाब बतायेंगे अबे छोटा बच्चा है आप बेसिक बेकी मे आसपास की बात समज सकता उसको तो उतनी ही कहेंगे जितनी उसके काम किए तो इसी तरह से न्याय दर्शन में मन के कर्म वाणी के कर्म शरीर के कर्म यह प्रसंग था वहां प्रसंग अलग था कि मन से हम क्या क्या कर्म करते हैं वाणी से क्या क्या करते हैं शरीर से क्या क्या करते हैं वहां ये विभाजन था यहां तो सत्य की परिभाषा बताई जा रही है ये प्रसंग नहीं है तो सत्य की परिभाषा में ये बताया जा रहा है कि सत्य पूरा सत्य तभी माना जाएगा कि जैसा मन में हो वैसा ही वाणी से बोले वैसा ही आचरण भी करें तो सत्य माना जाएगा मन में तो है मैं आपकी सहायता करूंगा और वाणी से भी मैं कहता हूं कि हां साहब आपकी सहायता करूंगा और जब मौका आता है सहायता करने का तब भाग जाता हूं मैं सहायता करता नहीं प्रैक्टिकल तो कोई आपको सत्यवादी मानेगा कि साहब आपने तो कहा था मैं आपकी मुसीबत में सहायता करूंगा आज मुझ पर मुसीबत आई है करो ना सहायता अब प्रैक्टिकल प्र सहायता तो करते नहीं वो तो कहेगा तो झूठ कहे बोलता है यह झूठ आदमी है सत्यवादी नहीं है तो सत्यवादी, वादी तभी वो सिद्ध होता है जब वो ऐसा प्रैक्टिकल भी करे तो वो बात उसके अंतर्गत है उसके अंतर निहित है छुपी हुई हो है ऐसा समझना चाहिए तो यहाँ आचरण भी साथ में आएगा तब सत्य पूरा माना जाएगा सत्य के साथ प्रिय बोलना चाहिए इसलिए जोड़ा अगर सत्य कठोर बोलेंगे तो हिंसा होगी सत्य है तो ना ॲसा ना ना नाही येतो भूल है भूल है, <laughs> है। सत्य हमेशा कडवा होता ॲस नाही मेरी दो आखे है मेरे दो कान है बडवाट सत्य हो मेरे दो हाथ मे दो कान है क्या छूठ हैठ नाही बिलकुल सच है मेरे दो हाथ मेरे दो कान है बुरा लग्ता नाटको नाटा मे वी तो कहणार क्या ये सच नहीं है आ, इसमें क्या कड़वाट है ये बोलने में कोई कड़वाट नहीं तो आपकी बात कैंसिल हो गई लोगों की बात कैंसिल हो गई लोग कहते हैं सच होता ही कड़वा है गलत बात है अधूरी बात कहते हैं सच कड़वा भी होता है सच मीठा भी होता है दोनों तरह का होता है ये मत कहिए कि सच कड़वा ही होता है सारे लोग बोलते हैं आपकी बात नहीं सभी लोग ऐसा बोलते हैं है। तो वो गलत बोलते हैं तो वेद और ऋषि ये समझाते हैं सच कड़वा भी होता है सच मीठा भी हो सकता है दोनों तरह का हो सकता है ये तो चलो कॉमन बात थी कि मेरे दो हाथ है दो आंख है दो कान है ये तो कॉमन बात है इसमें कड़वा मीठे का तो कोई सवाल ही नहीं ठीक है लेकिन कुछ अलग प्रसंग ऐसे होते हैं जहां पर सच बोला जाए तो वो सच कड़वा भी बनाया जा सकता है और मीठा भी बनाया जा सकता है तो जहां पर दोनों संभावनाएं हों वहां पर विधान है कि कड़वा मत बोलो मीठा बोलो उसको कड़वा बना के मत बोलो मीठा बना के बोलो तो उससे क्या होगा मीठा बोलने से अहिंसा की रक्षा होगी और कड़वा बना के बोलेंगे तो हिंसा होगी उसको कष्ट होगा चुभेगी बात और हमारा उद्देश्य उसको दुख देना उसको चिड़ाने के लिए दुख देने के लिए हम उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए हम सच बोल रहे हैं बोल सच रहे और बोल रहे टेढ़ी मेढ़ी भाषा है तो सच वो कम बुद्धि वाला है ठीक आहे मनलो कोक्ती कम बुद्धीवाला आय क्यू ज्या कम है और वेचारा कम बुद्धी होण्यास जेव कटवा ट्रेन मे या बस मे या समान चोरी होगा अच आहे की बुद्धी हमसे कम है लापरवाही और समान खो द्या जेब कटवाली तो हम इस बात को मीठे ढंगी कहसते कडवे ढंगी कह सकते शास्त्र कहता यहा पर उसको मीठे ढंगो कडवे ढंगो कडवे ढंगोगे तो उसका उख और बढ जाएगा तो फिर वो हिंसा होगी ऐसी कडवी भाषा मत बोल <coughs> तो उसको मीठे ढंग बोले उसको ऐसे बोले भाई अब आप की उमर होई पैतिस सर्व उमर होगी चिस सर् उमर होगी कैसे करते हैं? बस मे यात्रा कॅसे करते आपल्या सम्रे होगे अब्दु सीख लनाये हिमत रखो घबराओ मत अगली बार सावधानी से यात्रा करना अगली बार ऐसा चोरी नहीं होनी चाहिए जेब नहीं कटनी चाहिए हमने मीठी भाषा में उसको समझाया अब यही बात हम कड़वी भाषा में भी कह सकते हैं, है चलो अब तक इसको यात्रा करनी नहीं आती है ये सर में तुम्हारे दिमाग है कि कद्दू भरा हुआ <laughs> रोज बच्चों को समझाता अपना पेंसिल संभाल के रखना रबड़ संभाल के रखना और खुद पूरा बैग खोकर आया न कहीं पर अब वही बात है कडवे ढंग्रहता ऐस कडवी भाषा मत बोलो खाम, -खाम उसका और दिग खराब होगा आप हो का खराब होगा दोन का स्तर ठीक राहणारी भाषा मे बोलनाच कडवा दोन तर का हो सकता अंधे कोधा भी कहसते सूरदासी कहसते अंधे कोधा कहो तो हे कडवा सच आहे और सूरदासी काही मीठा सच आहे शास्त्र कहता मीठी बाब करो कडवी मत ठीक जी एक प्रश्न है समजणी टेक्निक होती जे एक विषय कोरभी को काम तो नाही चलता जी। नहीं नहीं से जी। नहीं। तो बहुत सारे नुकसान होते समय की बर्बादी होती मेहनत होती है। तो इसका भी हमें दंड मिळता है क्या जी एक तो दंड येतो सम नष्ट घंटा आपने मेहनत की और दूसरा नहीं समझ पाया ये एक घंटा आपका वेस्ट हुआ टाइम वेस्ट हुआ ये दंड है एक घंटा आपने बोल बोल के गला थकाया एनर्जी खोई ये दूसरा दंड है तीसरा आप मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाया आपको फिर भी मन में मजा नहीं आएगा अफसोस रहेगा यार मैंने इतनी मेहनत की तब भी नहीं समझाइए वो अफसोस जो होगा कष्ट होगा मन में वो एक और दंड है तो ये दंड है ये दंड ही तो है कि आपका इतना सारा नुकसान होगा अगर आप ये चर्चा शुरू ही नहीं करते कि मेरे पास टेक्निक नहीं है मैं समझा नहीं सकता ये उल्टे सीधे सवाल उठाएगा मैं उनके जवाब दे नहीं पाऊंगा तो मैं अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करूं तो आप वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते एक घंटा टाइम भी बचाते शक्ति भी बचाते और आपको यह अफसोस भी नहीं होता और अपना शांत रहते उस एक घंटे को आप कहा खर्च करते इस टेक्निक को सीखने में खर्च करते तो आपको डबल लाभ होता उस नुकसान से बच जाते और टेक्निक सीखने का लाभ होता समय का सदुपयोग होता तो ये आपको फल मिलता अच्छा फल मिलता इसलिए जब तक इतनी योग्यता न हो जाए कि हम दूसरे को समझा सके तब तक ये काम नहीं छेड़ना चाहिए छेड़ो ही मत एक व्यावहारिक पूना थोडा व्हि सब्जेक्ट मराठी मेळा ऑफिस हम जब काम करते हैं, ना है। कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होत की को समजा ठीक आहे आपना ही कंपनीज मे वगैरे तो बुद्धिमत्ता मेहनत व सब गौन है आपस्यासभा सकते हो ठीक आहे आपर हो, जो साधन है बहुत सीमित है यहा बैठे हो तो यहां बोल के सकते हो किती दूर बंगलोर मेर आहे फोन किया ठीक है। और बहुत ही दूर हैर ईमेल वगैरे कर अभि करते की इतना इतके मुझे आता हैसे समजा है, और ये आता ठीक आहे ठीक आहे तू इतर लिखे अभि टेक्निक सीखो वो करो उसमें तो खत्म हो उस खूप हो सी नाही पायंगे समजले तो इथे स्थिती मे क्या दंड मिळत हां मतलब आपल्या बिजनेस क्षेत्र मे जे की हम कोण बा दुसरे कोनव्हे दस लाईन का काम हा आठ लाईन मेरी समज मे आई आखर की दो न आ र मे प्रॉब्लम आहे तो उसके लिए आप जानना चाहते हैं कि उसको कैसे कॅसे उसका उत्तर यह है कि जिसको आप चाहते हैं वो व्यक्ति क्या इस दस की को जानता है या वो भी आधी जानता है आधी नाही जातता होता आधी जातता <laughs> आधी नाही टेडा <laughs> <नहीं जानता है। laughs> काम आहे <laughs> फिर तो उल ही बतांना पडेगा क्यकी आप अगर उसको सब मालूम है दस की दस जानता है तो तो आपका बताना सरल है जैसे मैंने पूरा यूशन पढ़ रखा है मान लो उदाहरण के लिए और आपका दूसरे पाद में अट्ठाईसवें सूत्र में कहीं गाड़ी अटक गई तो आप मुझे सीधा पॉइंट वही करेंगे कि गुरू दूसरे चैप्टर में अट्ठाईसवें सूत्र में, में छठी पंक्ति में मुझे गाड़ी अटकी है यह शब्द समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूरा चैप्टर मालूम है तो मैं तो एक ही शब्द में समझ जाऊंगा कि आपकी क्या समस्या है और मान लो मैं भी नहीं जानता दर्शन योग दर्शन मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ रखा और आपने भी नहीं पढ़ रखा अब आप जो अपनी समस्या मुझे बताएंगे तो बहुत लंबा कहना पड़ेगा कि योग दर्शन में चार चैप्टर हैं चार में से मैंने एक कम्प्लीट कर लिया है अब मैं दूसरा पढ़ रहा हूं दूसरे में से चलते चलते अट्ठाईसवें सूत्र में आया हूं छब्बीसवें सूत्र तक तो चार बातें कम्प्लीट हो गई सत्ताईसवें सूत्र में यह बताया गया कि योगी की सात अनुभूतियां होती हैं अब अट्ठाईसवें सूत्र में ये नया टॉपिक चला है कि योग के अंग के अनुष्ठान करने से अविद्या का नाश होता है विद्या की वृद्धि होती है अब इतनी सारी भूमिका आपको बनानी पड़ेगी उसके बाद आप कहेंगे भाई ये एक ही चीज दो काम कैसे कर सकती है ये मुझे समझ में नहीं आया योग के अंगों का अनुष्ठान अविद्या का नाश भी कर ले विद्या की वृद्धि भी कर ले भाई एक कारण एक काम को तो कर सकता है दो को कैसे करे सिर्फ इतनी आपकी समस्या थी इतनी बेने केली आपण पूर्वी बॅकग्राऊंड बी पडे वेने वाला आपण फील्ड मे की सारे पूरा नस काही इलाज नाही आहे दंड कुठ नाही दंड येतो टाइम वेस्टेज आहे जे सामने वाला जात जाते तो सम बिगडेगा यो दंड समजा शक्ती जायगी और प्रश्न और दंड नाही दंड दंड जो वस्तु जे जि बी है दुसरे को तो सत्य का पूर्ण पारन न हो हा सत्य का पारन इतना ही होगा की जितनते उतनी बे इतनी समज मे आई आगे की बात समज मे आई तो जो यथार्थ स्थिती है वेसीही मन मे मानते वैसे ही वाणी चे बोलते हैं, और वैसे ही हम व्यवहार मे उतनी गाडी अटकी हमारी उतना काम कर दिया, तो फिर यहां असत्य नहीं है यहां असत्य नहीं है बस इतना है कि बताने बने हमारे लिए समस्या है समने वाले की समझने में की समस्या है, तो समजणे खर्च होगा आधी बस इतनी बात है। और कुछ नहीं, इसमें कोई दंड नाही और एक बाकी युक्ती नाम का एक प्रमाण हा जो यथावतो सूज जा मिळता या हा मीता मीता मिलता बिलकुल मिळता अचानक उहा उठती आहे वहा कसको है जो मेहनत करता है जो दिमाग इसका क्या रास्ता हो सकता ॲस करे कॅस करे ॲसा करता शायद इस बाय वैसे दो चार ऑप्शन लगात दिमाग लगात मेहनत करता तो कभी कभी उसका तुक्का लग्ता वेळे करू फे ॲस करता बा तो ये जो निकली उसकी, वो उसकी वो से निकली है, तो मेहनत तो फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और एक प्रश्न प्रार्थना करेस बिलकुल करता बिलकुल ठीक आहे बिलकुल सही बाबत ईश्वर सहायता करता और मी काम करता ह्या गलती कुठे बहुत बार मुंबे पात उसमें दो तीन बार मेहनत करता सर्व प्रार्थना वगैरे करता व्यक्ती हो तो रिक्वेस्ट करता बहुत बारे लग्न नबे पचानव प्रतिशत ऐसा होता की समज म आता पे मुस बी जर नाही पडती धन्यवाद देता हा वगैरे वगैरे खुश होता मी खुश होवार मे मेय बर्बाद्या मेरा सब कुठ शक्ती लगा शक्ती लागे ईश्वर दंड देता है आपने जो उसको समझाया, पकड लिया और सुनो मैं तुम्हें तुम्ही टॉपिक बीक है जब है, आपण सो परसेट क्लियर नाही है आपर करणार भावना चेसो पकड के बिठा लते चलो मेता तो का गाडी अटक्री कि ना खुल जायगा इस एंगल चे आप बिया बसने सुना एक घा टाइम लगा आपके इस एक घंटा बजाने कुठे लाभ हुवा या नाही हुआ? हुआ ना वो तो बहुत खुश दंड गायगा बलक इनाम मिले काम नाही भविष्य मेरत पड सकती हई बाजू चीजे ॲसी भी होती जो भविष्य मे काम आती हैन आजही करले ॲसाहेब आपली वे महिने बायगी तो आप आजही कपडे खरीद रखलेत सोना खरीद लेते हैं भाई आजकल भाव सस्ता है सोने का फिर तब महंगा हो जाएगा अभी से खरीद लो छः महीने बाद काम आएगा तो एडवांस में भी बहुत से काम होते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो एक व्यक्ति को आपने बहुत सी बात बताई और उसको लाभ हुआ ठीक है और वही बताते बताते आपको ऊहा गई भाई हाँ ये काम यहां पर ऐसे होगा तो बताते बताते ईश्वर आपकी सहायता करता है ये ठीक है इसमें कोई दंड नहीं न बल्कि इसमें लाभ है आपको भी लाभ है उसको भी लाभ तो बताना चाहिए पढ़ाने से विद्या बढ़ती है बस वो नियम है ठीक है धन्यवाद चलो आगे चलते हैं तो कह रहे हैं यथादृष्टम अब ये यथार्थे वांग मनसे को और खोलते हैं यथार्थे वांग मनसे कहने से क्या तात्पर्य है कहते हैं यथादृष्टम यथानुमितम यथाश्रुतम तथा वांग मनश्चे जैसा आपने दृष्टम देखा प्रत्यक्ष प्रमाण का संकेत है यहाँ दृष्टम शब्द से जैसा आपने प्रत्यक्ष देखा कि चौराहे पर आग लगी देखा और यथा अनुमितम किसी बात को आपने अनुमान से जाना और यथाश्रुतम जैसा आपने शब्द प्रमाण से जाना किसी चीज को ईश्वर के बारे में शब्द प्रमाण से जाना जीवात्मा के बारे में अनुमान प्रमाण से जाना और चौराहे पर जो घटना हो रही है उसको आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना तो जैसा जाना वैसा ही तथा वांग वनश्चेती वैसा ही वाणी से बोलना वैसा ही मन में रखना यह सत्य है अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं यथा दृष्टम का अर्थ जैसा हमने देखा ऐसा बोल दिया अब वो सही है गलत है इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी जैसा देखा ऐसा बोल दिया यहां भाषाकार ये नहीं कहना चाहता वो ये कहना चाहता है, जैसा है वैसा देखो जैसी वस्तु है वैसी ही देखो भ्रांति में मत बैठे रहो लापरवाही से मत देखो प्रमाणों से टेस्ट करो प्रमाणों से कस करके देखो कि वस्तु कैसी है चौराहे पर आग लगी कौन सी दुकान में लगी कपड़े की थी डाई की थी सब्जी की दुकान थी कौन सी दुकान थी उसको देखो प्रमाण से आग से खोल करके देखो और जैसा आपने ठीक ठीक प्रमाण से देखा वैसा ही फिर बोलो वैसा ही बोलो ऐसे लापरवाही से देखा दुकानं आग लागी सब्जीवाल आपल्या बोल कपडे दुकान चल गे मी अभि दे आराठ है आपाही नाही शिकायतो मे गाव चौरा कपडे दुकान वब्जी वेळ की दुकान, <laughs> दुकान मे आग लागी ती आपल्या बोला व शिकायत करेगा तर आप मैंने तो ऐसे ही समझा कपड़े की दुकान में आग लगी मैंने आपको ऐसा बोल दिया तो जैसा जाना ऐसा बोल दिया इतने में आप नहीं छूटेंगे यहां दंड मिलेगा आपको यहां आपने झूठ बोला तो जैसा हमने जाना वैसा बोल दो ये सत्य नहीं है जैसी वस्तु है वैसा जानो फिर वैसा बोलो और फिर वैसा ही मन में रखो तो लोग कहते साहब हमको तो बचपन से यही सिखाया गया कि भगवान दस बारह पंद्रह होते हैं उसके रूप अनेक है भगवान एक है कि उसके रूप अनेक हमने तो बचपन से यही सीखा है तो इसलिए हमारा क्या दोष है हमने क्या धूल बोल दिया हमको यही सिखाया गया तो शास्त्र कहता है यह झूठ है आपको झूठ ही सिखाया गया और आपने झूठ ही बोला दोष इतना है कि आपने जानबूझ के नहीं बोला बस इतना अंतर है गलत सिखाया गया आपने गलत बोला जैसा सिखाया वैसा बोला यहां तक तो सही है बात पर सिखाया ही गलत तो आप गलत ही बोलेंगे वो ठीक कैसे हो सकता है तो यहां ये ध्यान दे रहा है कि जो वस्तु जैसी हो उसको प्रमाणों से वैसा जानो प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से पहले ठीक ठीक जानो फिर ठीक ठीक जानकर मन में धारण करो कि हाँ ईश्वर एक है सर्वव्यापक है निराकार है कभी अवतार नहीं लेता कभी पाप का दंड माफ नहीं करता ये सत्य है ये वेद के अनुसार शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो रहा है तो प्रमाणों से जानो वैसाही मनो वैसाही बोलो वैसाही लिखो क्यक एक लिखनाे व्यवहार मे आता कि आर्टिकल लिखते किंवा पुस्तक लिखते लिखाना पडता लोक पूते बारेमेंट क्या मानते जरा बताव हमे समजाव हम, समज मे आया तो वैसाही बोलो वैसाही लिखो वैसाही मनो और वैसाही आचरण करो तो यत्य कला य सत्यम यथार वागमना सो किसी ने तकलीफ दी हमें या उसके व्यवहार से हमें दुख हुआ हम ऊपर ऊपर से तो ऐसे बोलते हैं लेकिन अंदर हमें कष्ट होता।, होता है कष्ट हो फिर वो स्वाभाविक है या कैसे फिर ऐसा है मान लो दूसरे ने व्यवहार किया हमारे साथ और वो किया गलत उसने गलत व्यवहार किया और हमको उससे परेशानी हुई कष्ट हुआ अच्छा नहीं लगा तो ये तो स्वाभाविक है कि जब हमारे साथ वो अन्याय करेगा तो कष्ट तो होगा तो वो दोषी है उसको इसका दंड मिलेगा ईश्वर उसको नहीं छोड़ेगा अब आपको क्या करना ये करना कि कभी भी अवसर मिले कोई अच्छा अवसर देख के मौका देख के, उसको उसकी गलती उसके कान में डालो कि आपने मेरे साथ ये व्यवहार किया यह मुझे समझ में नहीं आया आपका व्यवहार उचित नहीं लगा आपका व्यवहार ये वेद के अनुकूल नहीं है ये सत्य व्यवहार के अनुकूल नहीं है ये न्याय के अनुकूल नहीं है इससे मुझे कष्ट हुआ ये अन्याय था आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो कभी न कभी अवसर देखकर उसके कानों में डालो आपको ये करना है और इसके दुर्व्यवहार को आपको सहन करना है दुखी नहीं होना द्वेष नहीं करना उसको सहन कर लेना है आगे के लिए सावधान हो जाना है कि अब दोबारा ऐसी गलती ना कर पाई अगली बार जे व्यवहार करणार आहे बहुत सावधान सोको वचन दूगा ऐसे नाही दूंगा परि क्या क्या गलती करताय मेरी समज मे आता वेस जग मे सावधान राहूगा पहिले बच के चलूंगा तो हमको इतना करणार दुखी नाही होणार द्वेष न करणार झगडा नाही करणार ईश्वर के न्याय पर छोड देणारको बतना जरूर आहे अगर आप बे नाही तर वमेगा मे ठीक कर मेरा व्यवहार ठीक लागा अच्छा लगा उसने तो मुझे गिफ्ट भी दिया और बड़े अच्छे ढंग से मुझे स्टेशन पे ट्रेन में भी बिठा के गया खाना भी अच्छा खिलाया कार में घुमाया मतलब मेरा व्यवहार उसको स्वीकार है वो अपनी गलती समझ नहीं पाएगा अगर हम बताएंगे नहीं तो इसलिए हमको बताना पड़ेगा और यदि वो हम नहीं बताएंगे वो नहीं समझेगा तो बार बार वो गलतियां करता रहेगा और आप बार बार जीवन भर दुखी होते रहेंगे ऐसे होता है तो इसलिए उसको बताना है गलतियां बतानी है उसको प्रेम से बतानी है अवसर देख के बतानी है गलती बताने से पहले दो गुण बताने <laughs> क्योंकि गर, गलती जब बताएंगे तो उसको गुस्सा आएगा ठीक है ना जब आप कार का इंजन स्टार्ट करते हैं तो पहले रेडिएटर में कूलर डालते फेर हैं, फिर इंजन चालू करते तो उसको ठंडा भी तो करना है ना तो उसका ठंडा करने के लिए दिमाग ठंडा करने के लिए दो चार गुण बताओ आप बड़े बुद्धिमान है इतना अच्छा प्रवचन देते हैं इतना बढ़िया लोग, इतने खुश हुए आपण प्रवचन सुना आनंद आतने प्रशंसा करो पहिले अंदर कूलन डालो दिस फिर कहो जी आपण अच्छी लगी बस एक गडबड ती वम्ठी हमारी समज मे आई इस थोडा विचार आपके परिचय ॲसे ॲसे बत दोष बत बहुत खतरनाक काम झगडे वाला काम टेन्शन वाला काम बहुत सावधानी से बताना पड़ता है तब फिर उसको इशारा करें भाई आपका ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा इस पर आप सोचिएगा हमको ये ठीक नहीं लगा लोगों को ये ठीक नहीं लगा इस पर आप थोड़ा विचार कीजिएगा वो ऐसा ऐसा कह रहे थे कि यह व्यवहार ऐसे नहीं होना चाहिए बाकी आप पढ़े लिखे समझदार आप स्वयं चिंतन कर लीजिएगा ऐसे बोल के उसको छोड़ दो बस वो आपका काम खत्म हो उसका दिमाग शुरू हो जाएगा उसको रात को नींद नहीं आएगी कि मुझे ये बताया कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है फिर वो अपना सोचता रहेगा और ईमानदार होगा तो स्वीकार कर लेगा और अगर बेईमान होगा तो दोष स्वीकार नहीं करेगा नहीं करेगा तो भी दुखी तो रहेगा फिर वो उसका दोष है वो दुखी रहे जो भी रहे आपने अपना काम पूरा कर दिया अच्छे ढंग से किया ढंग से बताया मीठी भाषा में बताया आप मस्त रहो आपकी ड्यूटी आप आगे के लिए सावधान ऐस करणारी देखी चिजे बॅकग्राऊंड होता है। सही नाही होती है। हम देखते है कुछ कर सही नहीं वो हमारे देखने में भूल है क्युकी हमे बॅकग्राऊंड का पता भ्रांती मे पड जानेखा एक आदमी आपण देखा वीट रहाको ख इतन छोटे बच्चे को पीटता गे ऐस निर्णय कहता है उसकी सह में उतरो पूरी परिक्षा करो से, परमाणु क्यों पीट रहा बच्चने क्या भूल की कोण नाई गलतीस खोजबीन करनीय और अगर उस गलती आहे की घर पे एक मेहमन आयाम पे थूक द्या भारी गलती छोटी गलती थोडी आहे अतनी भारी गलती करण्या बाप उीटता बच्च कोर समजा की ॲस नाही करणार ये बहुत भारी गलती की तो हमारी नाक कटवा दी हैं, वो क्या सोचेंगे हमने तुझे इतना ही सिखाया कि घरवाए मेहमान पे थूकना चाहिए तो इसलिए वो पीट रहा है फिर तो ठीक है तो पहले कारण को पूरा देखना चाहिए कि ये घटना क्यों हो रही है इसकी बैकग्राउंड क्या है तब जाके कोई निर्णय करना चाहिए कि यह ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है अगर बिना कारण पीट रहा है तब तो ठीक है वो दोषी है बाप और इस कारण से पीट रहा है तो फिर दोषी नहीं है फिर तो उसको दंड देना ही पड़ेगा इसके बिना वो सुधरेगा नहीं के में क्या हुआ? भजन गाणे केली एक सज्जन आयोने स्टेज परिषदे अनुमती दी की आप गाई है। ठीक औरने वैदिक सिद्धांतो परधारित नाही गाया ठीक राधा रणी काय तो आचार्य जीने बोला की अरे समाज मे मंत्री प्रधान कोणना च सैांतिक भजन गाणे चिप्रधान की क्या गलती आहे मंच परिसर मिठा मंत्री प्रधान उसके बिना तो कौन बैठणे देगा मंच पे परमिशन पडेगी तो, तो, तो मंत्री चाहिए। मंत्री प्रधान की ये ड्यूटी बनती है कि जो व्यक्ति कहता मे गाणा चांता हा परिक्षण करे आपनायगे मुचान आप वैदिक सिद्धांत की अनुकूल गायगा तो ठीक आहे अवसर दे अगर जनते नाही क्या गायगा तो का परिक्षण करो तबसर दे हम जाते हैं रेडियो में हम कहते हैं साहब हमको ये टॉपिक पर बोलना है तो रेडियो वाले कहते हैं लिख कर दो तुम क्या बोलोगे तो हमको लिख के देना पड़ता है फिर वो कहते हैं हम इसको चेक करेंगे फिर इसमें एडिटिंग करेंगे काट छांट करेंगे ये वाक्य आप नहीं बोल सकते इतनी काट छाट करके तब हमको बोलने को मौका देते हैं नहीं तो बोलना नहीं देते हमको तो जैसे वो परीक्षण करते है ना और वो अपने अनुकूल बुलवाते हैं जो बात सच्ची भी हो और हो उनके विरुद्ध, उसको होरुद्धिंगो बोलते अधिकारी काही लेख नाही पेपर मेह मूर्ती पूजा के बारे वगैरे थोडा कुछ है, ना ऐसे देते गए, देते गए, देते लेकिन यहां तो आय नाही नाशिक औरंगाबाद में जो संपादक जी थे, तो थे।, तो दे दे दे दे थे, थे वो हमारे रिश्तेदारे यहा कितने लेख दि वो बस वो उसकी मर्जी है नहीं छापता हो, हो। अधिकारी का पूरा अधिकार है वो अवसर दे के नहीं दे ये आवश्यक थोड़ी है कि आपने कहा साहब मुझे अवसर दो तो हम आपको जरूर देंगे अवसर ये कोई जरूरी थोड़ी है हमारा मंच है हमारा अधिकार है हम किस अवसर देंगे किसको नहीं देंगे जो हमारे सिद्धांत के अनुकूल बोलेगा उसको अवसर देंगे जो नहीं बोलेगा उसको नहीं देंगे ये न्याय है बस न्याय करो यही तो अहिंसा है अगर एक व्यक्ति हमारे सिद्धांत के अनुकूल बोलता है और हम जानते हैं ये पचास साल से हारे समाजी और ठीक बोलता है और ठीक भजन गाता है और वो कहता है साहब मुझे अवसर दो में भी गीत भजन गाना चाहता हूं और उसका सुर भी अच्छा है बढ़िया सुर में गाएगा लोगों को पसंद भी है और फिर आप कहते हैं नहीं हम तुमको नहीं गाने देंगे अब अन्याय है तो अब वो दोषी माना जाएगा अधिकारी अब उसको हिंसा का पाप लगेगा नहीं, तो नहीं एक प्रश्न उच्छा बोलिये जो दंड व्यवस्था है ना, अगर अनगा पे लागू करनी करे होता की कोण गुना करता हैर एफ आय आर होता है कुठ दिकता सुनवाई कुठे दिनो केला थंडा फुल होता ठीक हमे यहा तत्काळ कोण कौनसे दंड देनी और दो तीन दिन के बा छह दिन के बाद सात आठ दिन के बाद फोन से दंड देते स्थिति के अनुसार कहीं कहीं ऐसा करना पड़ सकता है कहीं जगह ऐसा भी होता है कि हम तत्काल दंड नहीं दे सकते हर चीज का इतनी बच्चे में सहन शक्ति भी नहीं होती कि वो हर गलती का तत्काल दंड भोग सके क्योंकि दंड भोगना गलती को स्वीकार करना कष्टदायक है ग्यारह बजे एक बच्चे ने गलती की सुबह ग्यारह बजे और आपने उसको बताया देखो तुमने ये गलती की है एक बार नहीं होनी चाहिए उसको आंख दिखा दी ऐसे डांट दिया एक दंड हो गया साढ़े ग्यारह बजे उसने दूसरी गलती कर दी अब फिर आपने उसको डांट लगाई है तुम्हें समझ में नहीं आती अभी तो समझाया था घंटा पहले दिमाग खराब है तुम्हारा कहा घास चरने गया तुम्हारा दिमाग ऐसे फिर एक बार डांट लगा दी तो बेचारा मायूस हो जाएगा और बारह बजे अब उसका मूड खराब हो गया बारह बजे आधे घंटे बाद उसने एक और गलती कर दी फिर पानी का गिलास रखा था उस पर पाव लग गया वो गिर गया अब फिर आप उसको दंड देंगे तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे इसको ठंडा छोड़ दो इसका दिमाग अभी सेट नहीं है इसको कुछ मतकाओ तो धीरे धीरे उसका दिमाग ठीक हो जाएगा उसको बहलाओ कुछ खिलाओ खिलाओ सुला दो तो दो चार घंटे में उसका दिमाग सेट हो जाएगा फिर वो ठीक हो जाएगा तो कभी कभी ऐसा देखना पड़ता है परिस्थिति के हिसाब से तो हर समय उसको दंड नहीं दे सकते हर गलती का उसको डांट नहीं लगा सकते कुछ लगा दी कुछ छोड़ दी फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी बुद्धि बढ़ती जाएगी समझ बढ़ती जाएगी वो गलतियां घटती जाएंगी कभी मूड अच्छा हो और अच्छे मूड में उसने कोई थोड़ी सी भूल कर दी तब उस अवसर पर बहाने से बता देंगे नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं देखो ऐसा नहीं कर रहा न ऐसे नहीं करते देखो मुझे जी के सामने ऐसा नहीं करते हाँ देखो ये ताऊ जी आये चाचा जी आये फलाने आए क्या कहेंगे आप ऐसे काम करते हो ऐसे किसी बहाने से उसको प्यार से समझा देने का ऐसे चलना पड़ता है हर गलती का दंड नहीं दे सकते हर गलती बता नहीं सकते वो सहन नहीं कर पाएगा बहुत बार ऐसा भी होता है कि बोलेगा आपने वचन क्यों दिया वचन देने से पहले सावधान रहो आप जा पाएंगे या नहीं पहले सोचो अगर जा पाएंगे तो ही बोलो यही तो सत्य है जैसा आपके मन में है, वैसा बोलो और वैसा आचरण करो बाद में कोई ऐसा काम आया कार्य आ जाते किस तरह को तो आप इस तरह से बोलिए कि देखते हैं अगर आज टाइम मिला तो शाम को चलेंगे अब इसमें आपका सत्य है इसमें बचाव है अब दोष नहीं आएगा अगर समय मिला तो चलेंगे अब यदि कोई काम आ गया और समय नहीं मिला तो भी आप झूठे नहीं।, नहीं और परिवर्तन होने पर सूचना भी देनी चाहिए देंगे उसको बच्चे को ऐसा बोलो कि आज देखते हैं अगर शाम को टाइम मिलेगा कोई और काम न्यायाम शाम को गार्डन मे चलंगे खेलगे कुदेंगे घेय मिळा तो ॲसी कंडिशन मे रखो ना बच जायगे फेर आपूट का दोष नये अमय मिलग्या तो चले जायगे नाही मिळा तो वनसिल होयगा फिर उता देखो येते काम आगा हमारी इच्छा थी विचारा योजना ती परि अचा काम आगालि आज नाही चल पायंगे अम फिर आगे देखेंगे कल परसों जब भी मिलेगा समय तब चलेंगे, इस तरह से उसको सूचना देनी पड़ती है तो बच्चा आपको विश्वास करेगा कि हाँ हमारे माता पिता सच बोलते हैं, ये ईमानदार हैं, जैसा बोलते हैं, ऐसा करते भी हैं, तब उसकी श्रद्धा बनेगी आपके ऊपर विश्वास बनेगा तो आपकी बात आगे मानेगा ऐसा करना चाहिए तो वचन देते समय बहुत सोच समझ के थे जल्दबाजी नहीं करे ऐसे बहकाए नहीं उसको झ झूठ भी नहीं बोले कई बार बच्चे को झूठ बोल देते बच्चे को समझाने के लिए बहलाने के लिए माता पिता झूठ बोल देते तो वो झूठ नहीं बोलना चाहिए उससे भी बचना चाहिए वो क्या समझते हैं कि छोटा बच्चा है ये नहीं समझेगा है? और ऐसे झूठ बोल देते तो वो ठीक है उस समय छोटा है नहीं समझ रहा फिर छह महीने में वो समझ जाएगा दो महीने में समझ जाएगा उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है कभी कभी तो दो चार दिन में ही समझ जाता है कि मुझे ठीक नहीं कहा इन्होंने ये तो बात ऐसी है नहीं तो इसलिए झूठ कभी नहीं कहना चाहिए सच ही कहना चाहिए वो कितना समझेगा उसकी परवा मत कीजिए बताइए सच जैसे कल इसने बहुत सारे प्रश्न पूछे अनगाने कुछ उसके लेवल के थे कुछ ऊँचे भी थे तो भी वो जितने सवाल करती गई मैं बताता गया सारे बताता गया और सच ही बताये मैंने मैंने ये नहीं सोचा कि इसकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा कितना आएगा जितना आएगा उतना आएगा पर बताओ सच बताओ सच और आपको यदि ऐसा लगता है कि ये इसकी समझ से बहुत ऊंचा सवाल है इसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा माँ बाप ऐसे भी करते हैं मान लो ऐसा भी हो तो उसको साफ बोलो कि देखो अभी आप छोटे हैं अभी दो साल बड़े हो जाओगे फिर आपको बताएंगे अभी आपको समझ में नहीं आएगा अभी थोड़े बड़े हो जाओ फिर बताएंगे फिर समझ में आएगा तो भी सच ही बोलना स्पष्ट ही बोलना बहकाना नहीं उसको झूठ नहीं बोल बस ये ध्यान रखना तो बच्चा बुद्धिमान बनेगा सत्यवादी बनेगा चलिए चलिये विरमदेव एक बारम बोलते हैं लंबे सर चेमेभ्यो सबको सादर नमस्ते जी सबको सादर नमस्ते जी सादर नमस्ते। भी नमस्ते धन्यवाद